बंदे गुरु पद श्री चैतन्य वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन राधिका वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन <coughs> वंदेराधिकरणोद गोपीजन सामुक्त वाचा कल्पतरुविपा सिंधु पतितान पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक गिरी यहां वंदे पर वृंदाई तुदे के शव स्न देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चईव नरोत्तम देवी सरस्वती वो जी संकर्तनेथोपदेश प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगोदर धैय सदा पिभवन भविष्यो तीर्थस्पिन तम शरण वीतातिभापूत वंदे महापुरषते चरणिंदक्ता दुस्तज सुपितराजक्ष धर्मीष्ट अर्ज वचा जर मे गैतृश वंदे महापुरशते चरनांद यत पाद यदपल्लवनकमिषटाई विस्वीत किमें गवधु स्वदर्शी पूर्णाग्र सगर सारम साराधि का श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदर शिव सदी गौरा बिन्द। श्री गौरभक्तबिंद चैतन्य प्रभुनतानंद श्रियातर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुम्बित भुजौ कनका गुदात संगीतमेकरो कमलाय का विश्वामरू द्वज भरु जुगध वंदे जगत प्रिय करो करुणा भूतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमामी गंगे तव पा रासुरेर रा सुरी दीपूप मुक्ति मुक्ति दिन भावा सदा नंगा तरंग रमणीयटाकलाप गौरीशी भागम नारायण प्रियमन मदापहार वरांसपुरपति भजबीशनाथ बागीष वदने लक्ष्मीश वक्षसि ज्यास्तिदय संबी िंगम भजे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 बरहा बरहाटवर वो कर्ण करवाज कनक संबंध रंधान वेनुदरसुदया पुरायन गोपिंदपद रमन प्राशादी बरहा पीरा नटवर वपुकर्णिक विद्ववास कनक सं वैजय तीचमा बैनरधरसुदया पुरायन गोपविंद बृंदारण शपद रमन प्रबिशादीतर्ति विशी तकी श्री शिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने अगर ये जगत का जो रनक है ये जगत का जो आनंद है इसी में अगर आपका मन लग गया तो जरूर आपको संसार में प्रविष्ट होना ही पड़ेगा ये समाज का जितना सारे वस्तु है व्यक्ति है जो कुछ भी है संसारी आदमियों का कितना सुख है ये सब सुख में तुम तैगी जीवन में हो तुम्हारा अगर मन लग गया तो आज नहीं तो कल तुमको संसार में जाना ही पड़ेगा दो रास्ता है एक है आनंदमय रास्ता और प्राकृतिक जगत में जाने के लिए चीज जगत का आज दूसरा है ये जड़ जगत का खणा भंगुर सुख आनंद ये दोनों में विचार करके देखना कौन सी चीज आपको लेना है बद्ध जीव तत्ष्ठा जीव अगर सत्संग के द्वारा अपराकृत जगत का बारे में उसका कोई हृदय में आनंद आए विषय तब तो वो ठाकुर जी का पास जाने का कोशिश करें और तैगी जीवन होते हुए भी अगर संसारी व्यक्तियों का जितना आनंद हो समाज संसार का जितना सारे आनंद है ये भी एक किस्म का आनंद उसमें अगर मन लग जाए तो संसार में ही जाना पड़ेगा जो श्लोक देके शुरू किया था और प्रासंगिक श्लोक है शिलो वैसदेव जो गोस्वामी जी श्री सुखदेव गोस्वामी को जंगल से ले आने के लिए दो चार श्लोक को सिखा दिया था अपना शिष्यों को अवले वो ब्रह्मानंदो में विभोर है कुछ नहीं बोलना सिर्फ जाके उसका नजदीक से ये जो भागवत का जो श्लोक है इस श्लोक को बोलना अब बोलो महाराज क्या होगा इस बोलने से बोले वो खींचे आ जाएगा मैग्नेट का माफिक जैसे मैग्नेट है चुंबक है उसी का माफी खींचे आ जाएगा बोले क्यों इसका बारे में हम पहला स्कंद में उत्तर दिया था भागवत का ही उत्तर आत्मा राम ओपी इत्यादि श्लोक का व्याख्या किया था कुरवंत्यो हेत किंग भोग भूत गुण हरि इत्यादि श्लोक का चर्चा किया था एक नाम एक प्रथम स्कंध इस विषय में ये परीक्षित महाराज का प्रसंग आएगा अभी इधर जो चल रहा है अभी चल रहा है कथोपकथन चल रहा है बातचीत चल रहा है इधर कैसे सुखदेव गोस्वामी को पकड़ के लाए इसका बारे में सुबह में चर्चा का विषय हुआ था सुखदेव गोस्वामी को पकड़ के लाए उद्धव जी का जो प्रसंग हुआ अभी चल रहा है उद्धव जी का साथ बिदुर जी का साक्षात्कार हुआ उसमें प्रसंग आया उद्धव जी प्रेमी भक्त है जब विदुर जी महाराज प्रश्न किए हैं कृष्ण के बारे में उसका क्या खबर है तो कृष्ण नित्य लीला पधर गए कृष्ण पूरा जादू जदुवंशी को लेकर इस विषय को बोलने गया तो बोल नहीं पाया बड़ा प्रेम भरे अपना कंठ स्वर अवरुद्ध हो अवरुद्ध हो कि तोरा देर तक मौन रहा उसके बाद उत्तर देना शुरू किया। इसी प्रसंग में इधर आया था जो उद्धव जी बोल रहे हैं ये ठाकुर जी अपना जो मूर्ति है अपना जो रूप है ये देख के ही अपने आप विस्मित हो जाता है इस इसका सुबह में चर्चा किया था जन्म जनमर्त लीलोप एक मयावलम दर्शयता गृहम सस्व चौव कर थे परम पदम भूषण भूषण इत्यादि व्याख्या हुआ था और उद्धव जी अभी बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि हमको मंत्रणा करने के लिए कभी बुलाया करते थे ठाकुर जी आओ उद्धव थोड़ा तो एक समस्या आया इसका बारे में चर्चा करें क्या करना चाहिए ये सब शरण करके याद में हमारा स्थिति पे आ गया और इसके लिए मेरा बहुत अफसोस हो रहा है बड़ा हृदय दुख रहा है ये ठाकुर जी मथुरा वे विनाश के बाद जब पिता माता का पास गए कारागार तो वंदना करते हुए इतना सुंदर स्तुति की पिता माता को कोई भी आदमी मोह प्राप्त हो जाएगा और ये जो इधर जो है ये तो हमने बताया भागवत में इस जगह नहीं है अहो वो कीजम स्तन काल कूटम जिघम सयाह ये जो श्लोक है अबरहा पीरम नटवर ये दो जो श्लोक है ये श्लोक तो भागवत में है ही है लेकिन उधर ऐसा करके लिखा हुआ नहीं है कि बैसदेव गोस्वामी ये दोनों श्लोक देखे लेकिन ये विचार दूसरा जगह है अहोबोकीम शान कालकूटम जिघम सयापायदपिध अशाद्धि लेभे ोतिम धत्रोचि तोन्न कंगदयालो व्रज अहो बोक स्तौन कालकुटम जिघंसया अय अशाधी लेभे ततो गोपीम धातृचि तंगदयाल वो व जो पूतना अपना स्तनों में बस बैस लेपन करके बाल गोपाल को मारने के लिए आया था हिंसा करने के लिए आया था गोपाल को मारने के लिए फिर भी गोपाल जी क्या की इसका प्रसंग दोस्म स्कंद में आएगा बड़ा दया करके इसको भी सदगति दे दिया कोई कोई बोलता है कि यशोदा माँ का मापी गोती दिया ये भूल भूल बात है सिद्धांत तो विरोध है दिया नहीं बहुत सारे जगह सब बोला उल्टा पलटा सिद्धांत तो। यशोदा मैया का मापी गोती नहीं दिया धात्री धात्री धाई माँ जैसा होता है, है ना पालन करने वाली माता रहता है कभी कभी वो तो धात्री माता का गोती यशोदा माता का गोती क्वाइट इम्पॉसिबल असंभव यह दिया नहीं जाएगा असंभव और जो श्लोक हम बताया उसमें क्या है उसमें वेणुगीता का श्लोक है ये जो श्लोक है इसमें भगवान का रूप का वर्णन है लीला का वर्णन है वो वृंदावन गोचारण क्षेत्र से नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण वापसी आ रहे हैं बल्लाव जी भी है सारे ग्वालवाल जितना सारे दोस्त है सब हल्ला मचा के आ रहा है एकदम दौड़ लगा के गौ बछरा जो है वो भी इतना आनंद के तरह नास्ते नास्ते आ रहा है पूरा दौड़ के नंदगाम को और नंदगांव के ओर आ रहा है इसी अवस्था का एक सुंदर पिक्चर है छवि दिया गया है और बरहा पीर नट बर बपु कर्ण कौनिकोपृंदा सपथ रोत गोपकीर्ति वृंदावन में प्रवेश का लौटने का है प्रवेश करने का हमारा वो गोपकुमार का हुआ याद आएगा गोपकुमार जब सिद्धि हुआ तो कृष्ण आ रहा है वापस तब यह जो छवि है हम वर्णन कर रहे हैं इधर वृंदावन प्रविष्ट हो रहे हैं भगवान सारे अपना भक्तों को लोकर अपना परिकर को लेकर इसी बारे में मस्तक में चूड़ा है मतलब मर पिछो गले में बैजंती माला और बंशीवर्दन करते हुए नोटर बपु देखने से एकदम संग इतना आकर्षण हो जाएगा तो दुनिया का कोई वस्तु नहीं जितना आपको आकर्षण कर सके ये सब बारे में सुंदर होता है इसके बाद उद्धव जी अभी बचपन से लेकर ठाकुर जी का लीला का संक्षेप माने बचपन में क्या हुआ मथुरा में वसुदेव देवियों के कारागार में आविर्वाद हुआ उसका बाद वृंदावन में लाए गए और उसका बाद उधर पालन पोषण हुआ बड़ा भारी लीला किए सुंदर और ऐसा करते करते कोमार काल का लीला बचपन का लीला सारे वर्णन करके और उसका बाद गोवर्धन धारण लीला जब जमुना में कालीनाग का दमन इत्यादि विषय में दो एक हम बता दे विपन्नानो नो विश्व पाने भुजगाधिपम भले उत्थप्या उत्थपायद गाव तत्म प्रकृति स्थितम जब 20 का 20 जहर मिला हुआ पानी हो गया था और गौ वो पानी को पान करे तो मर जाए इसको शोधन किए कालीना को भगाकर और बरसती इंद्रिय व्रज को भगन मानी अतिविल्ल गोत्रीला तो पत्रे ना तो भद्रा नो गृहता ब्रजवासी लोगों का बरा भारी मुसीबत आपत्ति आया बरा भारी आपत्ति आया उस समय कोई इसको ना घुमाए दो दिन तीन दिन पहले ठीक था इसको घुमाना ठीक नहीं है एक एक रखने दो बरसती इंद्र जब इंद्र जी बड़ा गुस्सा होकर पूरा ब्रजभूमि को एकदम डुबा देने के लिए वर्षा किया सात दिन तक उस समय इंद्रों का कोप से आप गिरिराज गोवर्धन को ऐसा करके बाएं हाथ को ऐसे पकड़ के पूरा ब्रजवासी को रक्षा किए और सरत काल में सरत काल जो है शरत भजन शरत शिखर मृष्टम मानयनो रजन मुखम गायन कलपदम रेम स्त्री मंडलो मंडलो मण कालीन जो रास हुआ था उसका बारे में वर्णन किए छोटा छोटा करके थोड़ा इसमें सिर्फ संकेत दिया गया इसका मथुरा में आके पिता माता को उद्धार किए कंसोवध किए पिता माता का उद्धार किए स्तुति किए ये सब विषय सुंदर वर्णन है इसके बाद उद्धव जी कह रहे हैं जो अज्ञान सिद्धि निमित्त मैत्रियों का मैत्रियों का मैत्रियों का पास विदुर जी का गमन विदुर जी का गमन विदुर जी अभी उद्धव जी उनको बोले जे आपको ज्ञान तत्व ज्ञान देने के लिए मैत्रियों गंगा का किनारे अपेक्षा अपेक्षा कर रहे हैं आप जाओ इस समय बिदुर जी महाराज जाते जाते उसका पास मैत्री मुनि का साथ उधर उसका संगम हो संगम होने के बाद वहाँ बड़ा भारी प्रसंग हुआ सुंदर बहुत सारे प्रश्न हैं पहले उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो ये ठाकुर जी कैसे नित्य धाम को चले गए इसका थोड़ा संक्षेप में वर्णन है उद्धव जी कह रहे हैं जे प्रभास में जाकर उधर एक सांप हुआ था सांप लगा था ब्रह्मो सांप पहले ब्रह्मो सांप लगा था ठाकुर जी सोचे कि ये हमारा पूरा खानदान को कैसे ले जाए क्योंकि ये किसी का हिम्मत नहीं कि हम पूरा खानदान को ले जाए किसी का हिम्मत नहीं हमारा ये खानदान को हमको ही ले जाना पड़े तो ऋषि मुनियों के द्वारा एक ब्रह्मोसाप का व्यवस्था की इसका प्रसंग में आएगा एगारह स्कंद जब शुरू हो उस समय ये ब्रह्मोसाप के द्वारा सारे काकिया भले प्रवास में चले गए वहां जाने का बाद वहाँ बहुत सारे दान पुण्य किए उसका बाद वो लोगों का क्या है पित्वा अथोते तदनुज्ञाता भूता पित्वा चौबारणिम वोमरा वा स्पान करके चित्तो भ्रम हो गया ठाकुर जी का लीला है आपस में लड़ाई करके सारे चले गए बलदाव जी भी पानी में जाकर सो गया और उसका शेष नाक का रूप प्रकट किया और फिर चले गए ठाकुर जी क्या की भगवान श्री कृष्ण क्या की ना धीरे धीरे पीपल का विक्षो पीपल का विक्षो है उधर जाके शांत होकर पैरों पर पैर रखकर बैठ गया चुपचाप उस समय कई घटना है वो सब वो सब बाद में ही हम बताएंगे अभी तो और यहां जो है तस्मिन महा भागवतो द्वीपायनो सुहित सखा अनुसरण सिद्ध आस साद जद्री छया जो तस्विन महा भागवतो द्वीपायन सुहृद सखा अर्थात ये जो मैत्री मुनि सुहेद सखा द्वीपायन से कृष्ण भगवान उस पीपल वृक्षो का नीचे बैठ गया बहुत सारे घटना है अभी बैठ के उद्धव जी पागल का गांधी ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी कहा गया अंतिम में देखा जो पीपल का का नीचे ठाकुर जी रूप पाकर के से बैठा हुआ है। उस समय में उद्धव जाके रोना शुरू कर दिया बोले ठाकुर जी हमको लगता है आप चले जाओगे नित्य धाम को हमको ले चलो उस समय ठाकुर जी उद्धव जी को सामने बैठाकर कर तो उस समय मैत्रियों भी उपस्थित थे बहुत सारे भगवत तत्व विज्ञान का उपदेश दिए बहुत सारे भगवत तत्व विज्ञान का उपदेश दिए वो सब उपदेश जो है उद्धव जी महाराज और आपका जो मैत्रियों मुनि उधर उपस्थित थे पूरा और उद्धव जी को आदेश किए तो तुम एक काम करो इधर से पूरा बद्रीनारायण को चले जाओ उधर जाके भजन करो उद्धव जी का दो स्वरूप उद्धव जी दो स्वरूप प्रकार के भजन करते एक तो है बुद्धि नारायण में तपस्या भूमि बुद्धि नारायण तपस्या भूमि और वृंदावन जो है वहां उद्धव कुंड है वहां कुष्ण सरगर का लगा हुआ इसे जगह वो जगह ये जो आपका बुद्धीनारायण है ये तपभूमि और वृंदावन भूमि दो स्वरूप में उद्धव जी महाराज भजन कर रहे एक उधर बद्रीनारायण दर्शन करने जाओ तो उधर देखोगे विग्रोह जो है उसमें बद्रीनारायण विद्यनारायण नौर नारायण है उद्धव जी आएगा गणपति महाराज सारे उसमें हैं ऐसा नारद जी विग्रह जो भी है उधर ऐसा करके उपदेश दिए वही मैत्रियो मुनि अभी वो सब विज्ञान को बिदुरजी महाराज का सामने पेश करेंगे बिदुरजी महाराज को सब तत्व विज्ञान ब्रह्मो साहब के द्वारा ठाकुर जी अपना जो खानदान को लेके गए और उसका बाद जो प्रसंग हम बोला अभी मैत्रियों गंगा के किनारे जाके बैठ गए और उद्धव जी महाराज बोले आपका लिए अपेक्षा कर रहे हैं मैत्रियों आप जाओ उधर जाके आपका साथ प्रसंग होगा यहां पंचम अध्याय में तृतीय स्को का जो सुखदेव गोस्वामी इधर बोल रहे कि गंगा नदी का किनारे द्वारी दुनद ऋषभहो गुरुणाम मैत्री मैत्रीय आसीनम अगाधबोधम मैत्रिय मुनि जिसका अगाद बोध अनंत ज्ञान राशि तत्व तो तो ज्ञानियों में श्रेष्ठ वो गंगा किनारे बैठे हुए उधर उद्धव जी इधर बिदु जी महाराज पहुंचे और बिदु जी महाराज के साथ उसका दर्शन हुआ उसके बाद बिदुर महाराज का दैन्य बिदु जी महाराज का सौशील्य गुण के द्वारा बहुत प्रसन्न हुए इतना प्रसन्न हुआ तो उसके बाद विदुजी महाराज उनको प्रश्न करना शुरू कर दिए प्रश्न करना शुरू कर दिया जी विदु महाराज कह रहे हैं कि सुख सुख के लिए सब संसार करते हैं काम करते हैं सब सुखा यु कर्मा निकर हो नंबा बिंदे तो यत एव दुखम जदत्र युक्त भगवाद जानस कृष्ण विमुख से दैवा अधर्मशील सुदुखित अनुग्रह चरती नून भूता सुखा कर्मा करोति लोको। सारे तमाम दुनिया सुख के सुख प्राप्ति करने के लिए काम करता है लेकिन फिर भी अगर तकदीर में अब अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो उसको दुख ही मिलते रहते सुखायो कर्मा नहीं करो तिलो लेकिन फिर भी उसको सुख के लिए ही कर्म करता है लेकिन उसको दुख मिलता है बदले में भले सुख लाभ के लिए कर्म करे फिर भी उल्टा हो जाता है दुख का निवृत्ति तो होता ही नहीं उल्टा दुख बढ़ जाता है अतः इस संसार में क्या कर्तव्य है क्या करना चाहिए ये आप बताओ इसके बाद बताए जनोस्व कृष्णाद विमुखस्व दैवाद अधर्मशील सुदीक्षित अनुग्रहा चरंति नूनम भूतानी भाव्या जौन जो, बोले जौनोस्व कृष्णा विमुख सौदय समाज का आदमी ठाकुर जी को छोड़कर जो सबसे बड़ा अपना है ठाकुर जी को छोड़कर दुनियादारी का चीजों में फंसे हुए हैं ये जो सब समाज संसार का दुखी आदमी है ये दुखी आदमियों को परित्राण करने के लिए बचाने के लिए संत महात्मा लोग विचरण करते हैं अपना कोई इंटरेस्ट है नहीं वो लोग विचरण करते इसलिए कि कई जाए वहां प्रसंग उत्थापन हुए बातचीत हुए कथा होए उसका अज्ञान उसका जबरदस्त जीवों का ज्ञान को हटाए इससे बोले जौनोस कृष्ण सदैवा अधर्म शिलोस्य तो सुदुख वो तो अधर्म में लगे हुए है भगवत धर्म तो आचरण नहीं कर रहे है अधर्म शिलस सुखित श्य सुखित शो मतलब सु लगा दिया बहु काल से दुख भोग रहा है लेकिन वो जो दुख भोग रहा है इसका भी उसको पता नहीं मेटेरियल एंजॉयमेंट जो कर रहा है और उसके बाद दुख मिल रहा है फिर भी उसको कुछ वो वही अच्छा लगता है वो जो दुख प्राप्त होता है उसी को ही अच्छा मानता है बोले वो अच्छा है फिर भी अच्छा है लेकिन फिर भी ठाकुर जी का भजन करने के लिए तैयार नहीं है करेगा नहीं और अनुग्रह यह चरण त्यूनम निश्चित रूप से साधु संघ का जो साधु महात्माओं का जो विचरण है अनुग्रह चरण त्यूनम निश्चित में निश्चित रूप जानो अनुग्रहायो चरण तिन्नम भूतानी भव्यान जनार्दन से जनार्दन जनार्दन मतलब जितना समाज संसार का आदमी है जनगण है ये लोगों का दुख हटाने के लिए जो नाम पकड़ा भगवान का नाम जनार्दन हुआ और ये जनार्दन का जो अपना आदमी निजी जन है अपना आदमी है इनके कामी ही हैं कि हर वक्त जहां दुखी आदमी हैं वहां जाके इन लोगों को परित्राण करे रक्षा करे उसको भजन में लगाए ये नियम है काल आपको पता है काल मायावाद का विषय हम चर्चा किया था मायावाद का विषय और पहले भी हम कह चुके हैं कि जो ठाकुर जी का विषय में गुरु वैष्णव के विषय धाम नाम जिसका विश्वास नहीं है और थोड़ा बहुत मायावाद विचार उसका हृदय को दूषण करके रखा है दूषित करके रखा है काल ये सब बताया था जो सृष्टि का विषय में मायावादी लोग बोलते हैं कुछ नहीं भगवान का स्वरूप कुछ नहीं इस समाज का आदमी भी ऐसा सोचता है ये भजन करके क्या होगा बेकार भजन करके क्या होगा कोई दरकार नहीं भजन करके बेकार भगवान देखा जाता है ऐसा करके काल मायावाद का विषय में बहुत चर्चा हुआ लेकिन आज इस विषय में थोड़ा दो चार शब्दों और कह दे कि अच्छा लगे शंकराचार्य जी तत्व मौसी अहम ब्रह्मोश्मी जी वै व ब्रह्म न पर इत्यादि जो श्लोक है उपनिषद का इधर उधर से उठाकर ये सब उसको प्रादेशिक वाक्य बोलाया था प्रादेशिक वो वाक्यों को उठाकर पूरा प्रमाण करना चाह कि सारे ब्रह्म हैं वो सब कुछ नहीं है जीव सब ब्रह्म हैं कुछ नहीं ऐसा प्रमाण करने का कोशिश किया तत्वमोशी तत्वमोषी तो का काल चर्चा नहीं हुआ फिर आज कह दे उसका आनंद लगेगा ये सब विषय तत्वमोशी शंकर व्याख्या किए बोले तस्वोसी तत्मोसी तत्वस्तु जो है वो ब्रह्म वस्तु आप ही है अब किसका वजन करोगे लेकिन गौड़ी वैष्णव जो सिद्धांत है उसमें क्या है मतलब का मतलब ओसी तश्यो तम ओसी ठाकुर जी का हो यही विचार अक्ल नहीं इसलिए गुरु वैष्णव लोग विचरण करते हैं करते करते ये लोगों को भजन कराने के लिए डोलते हैं हरी कथा बोलते हैं और मैत्री मुनि इधर सारे तत्व तो ज्ञान जो है धीरे धीरे बोलते बोलते अभी जो है आपका सृष्टि का बारे में सृष्टि का रहस्य जो है थोड़ा बहुत जो सृष्टि कैसे हुआ इसका बारे में थोड़ा चर्चा हो पहले अव्याक् तो जो है वहां अव्याक्त से अव्यक्त अवस्था से आपका पहले क्या हुआ महत्वत्व का आविर्भाव हुआ काल प्रेरित तो होकर अव्यक्त अवस्था से महत्व का निर्माण हुआ यह महत्वत्व क्या है बोले यह महत्वत्व एक बड़ा पॉसिबिलिटी संभावना सृष्टि का संभावना यही समझो महत्व काल परितो होकर अव्यक्त से महत्व का सृष्टि हुआ और महत्व विकार प्राप्त हुआ <coughs> महत्व जब विकार प्राप्त हुए उसमें से अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ अहंकार तत्व में कारण कार्योकार अर्थात अधिभूत इत्यादि तो, सब इसमें तो जोड़ा हुआ है आज जब अहंकार तत्वों का उत्पन्न हुआ अहंकार तत्व का उत्पन्न हुआ तो उसमें गुणो वैषम हुआ शास्त्रोकार शास्त्रोकारों ने बताया जब गुणो वैषम्य हो तभी सृष्टि का प्रारंभ होता है जब सृष्टि मिट जाता है कुछ नहीं रहता है तब तीनों गुणों का बैलेंसिंग अवस्था सतरोजोतम गुण का बैलेंस अवस्था तब कोई सृष्टि कुछ नहीं हो रहा जब ये तीनों गुणों में विक्षेप आ जाता है अर्थात सतोरजतम गुण में अप डाउन हो जाता है <coughs> उस समय में सृष्टि का रचना शुरू होता है यहां जो है आपका जो सतरोजोतम गुण का बैलेंसिंग अवस्था इस समय में सृष्टि प्रपंच में कुछ नहीं रहता कुछ नहीं था बिल्कुल और वैकारिक वा सात्विक अहंकार इसमें से अहंकार सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार तामसिक अहंकार इसमें से सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ और जो आधिकारिक देवता है इनके उत्पन्न हुआ इंद्रिय अधिष्ठाति देवतागण का उत्पत्ति हुआ सात्विक और राजसिक अहंकार जो है राजस गुण राजसिक अहंकार से आपका इंद्रियो जो है तो तोजस व राजसिक अहंकार से ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रियो ये सब उत्पन्न हुए राजसिक अहंकार विकार प्राप्त होकर ये सब उत्पन्न हुए कर्मेंद्रियो जो है ज्ञानेन्द्रियो कर्मेंद्रियो इत्यादि और तामसिक अहंकार विकपत्व तो होने के बाद पंचभूत खित अपोतेज मरुद जो है यह सब आकाश आदि यह सब का उत्पन्न हुआ आकाश का अंदर में शब्द गुण रहता है आप जानते हो आकाश जो है आकाश का अंदर शब्द गुण रहता है शब्द और उसके बाद ये आकाश से स्पर्शोत्तन मात्रों का उत्पत्ति होता है पौशो तन मात्रो रूपांतर होकर मूल्यभूतो वायु सृष्टि करता है वायु देवता वायु चारों पहले काल माया माया काल भगवान जीव ये सब जो तत्व है सारे इस सृष्टि का विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है काल कौरमो माया जी भगवान सब ये सब जो तत्व तो है ये जो इसका एक एक करके इसका व्याख्या होनी चाहिए तो पहले जो है काल माया भगवान अंशों के जो आकाश सृष्टि हुआ पहले आकाश जो है आकाश में क्या होता है वहां जो है वहां स्पर्श का उत्पत्ति हो स्पर्श रूपांतर होकर मूलभूत वायु उत्पन्न होता है उसके बाद प्रबल बल अन्य तो वायु आकाश का साथ संयुक्त होकर विकप्त तो होने पर बाद रूप तेज रूप तेज को सृष्टि करता है ये तेज जो है ज्योति तेज ये भवन प्रकाशक है काल इसके बाद ये जो तेज सृष्टि हुआ तेज जो है तेज वायु का साथ संयुक्त हुआ हो होकर रसोतन मात्रा जल का उत्पत्ति होता है जल में क्या होता है जल में आगे का जो गुण है सब गुण जल में रहता है जल में एक एक विचार करके देखो एक एक जो तन एक एक जो विषय है उसमें पहले का जो विषय है सब इसमें छुपे रहता है समझा मेरा बात जैसे आकाश आकाश का उत्पन्न हुआ आकाश का बाद हुआ आपका वायु उत्पन्न हुआ ये सब जो है एक एक करके एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है काल और भगवान ये ऐसे जो है सब आस्ते आस्ते पंचोतन का उत्पत्ति हुआ उत्पत्ति होने के बाद ये प्रपंच का निर्माण हुआ खिति अपो तेज मरुदम होने के बाद सारे आधिकारिक देवता है मन मन आ गया को पंच कौर्मेंद्रिय आ गया ज्ञानेन्द्रिय आ गया सारे तन्मात्र आ गया पंचो तन्मात्र तो फिर भी सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ रहा है सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ रहा है इस समय देवता लोग ने ठाकुर जी को प्रार्थना की ठाकुर जी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है ठाकुर जी बोले क्यों हम तो सब दे दिया है सब तो जो है सब हम दे दिया सृष्टि क्यों नहीं हो रहा है सब करो तो बोले नहीं नहीं हो नहीं रहा है सृष्टि तो उसके बाद ठाकुर जी क्या किया सारे विषय में अनुप्रविष्ट हो गया होने के बाद ये जो विक्षिप्त जो वस्तु है सब स्केटर्ड ये जो सृष्टि का जो विषय जो तो है अलग अलग करके बैठा हुआ है और सबको हारमोनाइज किया ये सब जो है वो सब हार्मोनाइज करके जब सेवा में लगाया तब सृष्टि धकाधक चलना शुरू कर दी हम इसका उदाहरण देते हैं जे एक फैक्ट्री में सारे चीज है रॉ मटेरियल से लेकर जितना सारे लेबर लोग है सब व्यवस्था है मशीनरी है सब कुछ है सब कुछ डायरेक्टर है लेबर है फोरमैन है सब कुछ है पूरा फैक्ट्री तैयार है लेकिन फैक्ट्री में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है काम नहीं हो रहा है बोले उसका क्या कारण है हम बोले अगर देखो फैक्ट्री में सब कुछ है अगर बिजली नहीं रहे तो सब बेकार है बिजली नहीं रहे तो फैक्ट्री नहीं चलेगा फैक्ट्री नहीं चलेगा तो लेबर क्या काम का प्रोडक्शन नहीं होगा माल मार्केट में नहीं जाएगा ऐसे ही है समझो कि विद्युत जैसा ठाकुर जी सारे ये जो विषय है सबको सृष्टि दे दिया इसके बाद क्या किया इस वस्तु के अंदर ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए। होने के बाद तो फिर इस बार सारे सृष्टि होना शुरू कर दिया इंद्र का उदिष्टा ती देवता है वो लोग ऐसा करते करते सृष्टि आगे बढ़ा हम तो संखेप में ही बताया इसके बाद विराट मूर्ति का सृष्टि हुआ विराट मूर्ति का सृष्टि के बाद जो जीव लोग है सब जीव जो पहले गीता में जो बताया हुआ है मायाधक्षेना प्रकृति स्वयं चराचरम इस समय ये प्रकृति का गर्भ में ठाकुर जी जितना सारे पूर्व कल्प का जितना सारे जीव है अपना दृष्टि के द्वारा सब प्रकृति का गर्भ में संचालित कर दिया इसके बाद क्या हुआ सृष्टि प्रकृति देवी एक एक करके शरीर जो है हा सब निर्माण किया ये प्रकृति में जितना सारे भूतों ग्राम है चल रहा है ये सब ऐसा करके चल रहा है इसके बाद पहले आता है कि मैत्री में बोलते ब्रह्मा जी का सृष्टि का बारे में पहले बताया ये तो हमने संक्षेप में बता दिया पहले पहले ये जो गौरब गोसाई विष्णु विष्णु का जो नाभि है इसमें से एक पद्म फूल का आविर्भाव हुआ ये पद्म फूल का ऊपर ब्रह्मा पद्मजोनी अपने को आविष्कार किया भगवान पद्म नाभी से ब्रह्मा का सृष्टि किया और ब्रह्मा बाद में हम चतुष्लो की भाग में बहुत व्याख्या किया जे ब्रह्मा जी का भगवत श्रुति ब्रह्मा जी कर्म करने के लिए सृष्टिकर्म आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर जी का की किए सृष्टिकर्म बढ़ाने के लिए स्तप किए ब्रह्मा जी पद्म फूल में पद्म फूल में खुद को आविष्कार किया हम कहां से आया कैसे आया उसके बाद जब सारे चतुष्ठ की भागवत हम बताया धीरे धीरे तो ठाकुर जी को स्तप किया सुंदर ठाकुर जी का जो धाम है ठाकुर जी का जो परिकर है कैसा कैसा इस विषय में सारे वर्णन है लोक सृष्टि का मना ब्रह्मा जब स्तप किए ठाकुर जी कृपा किए उसके बाद उस सृष्टि का क्रियाक्रम आगे चल रहा है आगे आज जो सृष्टि अभी चल रहा है ठाकुर जी का कृपा से ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाया और ये जो है इधर स्तुति में बताया ब्रह्मा कह रहे हैं कि अहम पित करनाशी निशाना नाना मनोरथ दिया खण भग्न निद्रा रचना रिसयोपि देवा जुषमाद प्रसंग विमुखा ये संसरती प्रसंग विमुखा यो संसरती भले ये जो संसार का आदमी है अहन नृत्य करना निशी निश्चय आना नाना मनोरथिया क्षण भगन निद्रा तरह तरह का बांछा है कामना वासना है इसको लेकर दिन रात जितना सारे जीव है अपना प्रचेष प्रयास प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं निश्चित दिन और संसार तो ये जो संसार है इसको चैतन्य को पता है दबाग नहीं जल रहा है संसार में अपना अपना इंटरेस्ट ले कुछ चल रहा है तो हर वगल लड़ाई है ही है वो लड़ाई चल रहा है उस समय रात का टाइम में जब सोए सोते सोते चौक के नींद खुल जाता है और जाने के बाद सोचता है हमारा इतना कर्जा है हमारा इतना सारे कर्जा है हमको चुकाना पड़ेगा तरह तरह का चिंता आ जाता है और दूसरा चिंता आ जाती है बहुत सारे ऐसा करके और प्लान भी बनाता है जो ऐसा करे कि कल ऐसा करे छ महीना बाद ये करे तरह तरह की योजना बनाते हैं लेकिन ऊपर से जो दैव विषय है उसका जो अपना क्रिया किए हुए कर्म फल है उसके द्वारा देवता लोग उसको देवता देवता लोग का ग्रट हो तब होगा तो, हो तो दैव ऐसा हो जाता है कभी वो जो प्लान किया इतना कष्ट किया इतना एनर्जी दिया उसके बाद वो सारे खत्म हो गया बेकार हो गया नष्ट हो गया उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया इसका बारे में पंचम सुंदर बताया एक जीव संसार बंधन में रहता है उसका संसार में गोती कैसा है भयंकर है इसका बारे में इसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे त्वं भक्ति योग परिभावित सरोज आश से सुक्षित पथन अन्नाथ पुंसम यदिया उगाय विभाव विभावयति तत्त प्रभु प्रणय से सदनों गृह इस विषय में हम पहला दिन चर्चा किया था जब शुरू किया था भक्ति योग परिभावित हित सरोना तो जद जद धिया तो उर्गाय विभाव थी तद बपो प्रणय से हे सदनों ग्रहाय ठाकुर जी को बोल रहे हैं ठाकुर जी त्व भक्ति योग परिभावित तो हिस्सरो आससे भक्ति विभावित तो हृदय लेकर जो भक्तो आपको जैसा चिंतन करता है आप सुक्षित पथो इस विषय को ध्यान देना सुतेक्षित पथो नननात पुछा श्रुतो किया पहले जो श्रवण किया गुरुमुक्ष है गुरु वैष्णव से मुखारविंद से पहले श्रवण किया उसके बाद इक्षण किया श्रोवण किया श्रोवण क्रिया जो है वो पहले है श्रोवण किया का बाद उसका बाद इक्षण क्रिया दर्शन क्रिया बाद में होता है इसे बोले जो तवाम भक्ति जोग परिभावित हित सरोज आस से सुतेक्षित पथन भ्रोत क्रिया पहले शुरू हो उसके बाद इक्षण दर्शन क्रिया बाद प्राकृत जगत में दर्शन किया पहले होता है उसके बाद विचार करते लेकिन अपराखित जगत में क्या होता है उल्टा अर्थात श्रोवन करे श्रोवन के द्वारा हृदय साफा हो जाए उसमें दर्शन मिलेगा ऐसा पथ हो पहले श्रवण, उसके बाद इक्षण किया दर्शन किया और जब जब दिया तो उर्गा विभावी जो जो भाव लेके जैसा स्वरूप का आपका भजन करता है उसी मुताबिक आपका बपू का दर्शन भी होता है जत जद धिया तो उ त्रपु प्रणय से सदनों गृह आये ये साधु संतों की कृपा करने के लिए आप उसी रूप को सामने रखें जो राम जी का भजन करे तो राम रस में भरपूर है ऐसा करते करते उसका रामजी का दर्शन हो जाता कुलो, है हमारा कोलोद्दीप है नवोद्दीप में एक ब्राह्मण है बराहो का बड़ा भारी भजन करते थे करते करते क्या हुआ बराहोजी सामने प्रकट हो गया सुंदर उसका दर्शन किया हमारा परिक्रमा प्रसंग में है परिक्रमा खंड में तो ठाकुर जी जो जो स्वरूप का आप भजन करोगे ऐसा ही आपका दर्शन होते रहेगा ब्रह्मा जी आशीर्वाद ऐसा करते करते मैत्री जी अभी करें प्रकृति का जो दशविध सृष्टि इसका बारे में कैसा कैसा पशु आदि वृक्ष आदि सारे जो जलचर सलचर ये सब सृष्टि का बारे में बहुत सारे वर्णन किया दसविधा सृष्टि जो है कैसे कैसे पहले चार पाया वाला पाया प्राणी कैसे सृष्टि हुआ इत्यादि सारे धीरे धीरे इसका बारे में वर्णन किया इसके बाद काल एक काल का जो डिवीजन है ये जो समय है काल इसका ब, इसका वर्षो मास इसका सब विभाजन है काल कल्प आदि मनअंतर इसका बारे में सारे वर्णन की इसके बाद मन आदि का वर्णन और ब्रह्म सृष्टि वर्णन ये भी जो है इसमें सारे प्राणियों का मुन ऋषि का सृष्टि कैसे हुआ मरीची औत्रि अंगिरा पुलस्थ पुलह क्रोतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद ये दस जन्म हुआ और मन ऋषियों का ऐसा जन्म हुआ उसका बाद धीरे धीरे कैसे आयुर्वेद आदि धनुर्वेद गंधर्व वेद इत्यादि संगीत स्थापत सारे ये सब धीरे धीरे सृष्टि हुआ जो भी है अभी ये सृष्टि नहीं बढ़ रहा है सृष्टि नहीं बढ़ रहा है इसका बारे में ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि बढ़ाया जाए इसका बारे में चर्चा होगा अभी इधर जो है बरावरूपी भगवान जब पानी से ये पृथ्वी देवी को उद्धार इस प्रसंग आए इस प्रसंग में आता है जय सैंभ मनु ब्रह्मा का जो पुत्र है सांभव मनु मनु आ सतरूपा मोनू को ब्रह्मा जी ने आदेश किए कि आप सृष्टि को बढ़ाओ मनु कह रहे कि हम सृष्टि कैसे करें पृथ्वी तो जलमग्न है इसके बाद पृथ्वी को उद्धार करने के लिए ये जो रूपी भगवान जो है रूपी भगवान धीरे धीरे पृथ्वी को धीरे धीरे पानी के अंदर से उठाया बराहो जी ब्रह्मा जब चिंतन किए उसके बाद ये बराहो जी का जो अवतार है ये दो बार हुआ लेकिन यह भागवत में इधर चर्चा करते करते एक ही बार में वर्णन समाप्त कर दिया एक है सिद्ध बराह कल्पो में एक बार है बराहो जी पृथ्वी को उद्धार करके छोड़ दिया दूसरी बात जो जो हिरण हिरण्यक्ष है हिरण्य का बध का जो प्रसंग है वो अलग सा प्रसंग है लेकिन एक ही साथ वर्णन कर दिया और टीकाकारों ने अलग अलग करके विचार करके बताया जो भी है मनु अभी ये जो है उद्धार किया पृथ्वी को उद्धार करके हिरण्य एक्चुअली जब हम ये प्रसंग पृथ्वी का उद्धार का प्रसंग तब तो हिरण्यक् का आशीर्व आविर्भाव नहीं हुआ पृथ्वी का जो उद्धार हुआ उद्धार का टाइम में जो हिरण का बाद हो गया ये तो लिख दिया लेकिन यह तो संभव नहीं क्योंकि पृथ्वी उद्धार हुआ उसका बाद वंश आगे चला उसका बाद नक् का हिरण्यु का आविर्भाव हुआ उसका बाद उसका ये तो अलग सा प्रसंग है लेकिन एक बार वर्णन उत्थान पाद वंशोधर प्रतिशत प्रोत्त हुआ और दक्ष का करना दीति हिरण्य दी का पुत्र है तो ये कल्पारंग का था तब तो मनु का कोई पुत्र नहीं था वंश आगे नहीं बढ़ा था तो कैसा हिरण्यको का आविर्भाव कैसे होगा तो एक साथ युद्ध एक जगह लड़ाई हो संभव नहीं अतए मैत्री मुनि आवेश में आकर मैत्री मुख्य कल्प कथा का बोलते बोलते दूसरे कल्पों का भी बात एक साथ बोल दिया यह है चाक्षुष चाकुस में एक एक बार बार जो जो कल्प है स्वयं मन में एक बार और चाक्षुष मतर में दुबारा ये पृथ्वी का उद्धार और लड़ाई ये सब जो है ऐसा हुआ था जो भी है लेकिन एक साथ वर्णन कर दिया क्या किया जाए वर्णन ऐसा है ये पानी का अंदर से जब बराहोजी पृथ्वी को ऐसा धीरे धीरे उधर कर रहा है, तो हिरणना को जो है वो बोले वो वो बराह जी को बाधा दिया है कहा ले जा रहे हो ऐसा करके बाधा दिया गाली दिया बड़ा आश्चर्य प्रसंग आता है एक बार परमिष्ठी अर्थात ब्रह्मा जी आ, ये बैठ के चर्चा कर रहा था कैसे क्या होगा उसमें धीरे से नासा बिवर से एक छोटा सा मसा जैसा है ना मशक जैसा निकाला उसके बाद देखते देख के आंखों का सामने धीरे धीरे बड़ा होना शुरू कर दिया पत्थर का मापी पहाड़ का मापी फिर वो बड़ा हो जी धीरे धीरे पानी का वो अंदर में छलंग पानी का अंदर में छलंग देखते देखते सामने धीरे धीरे ये छोटा पहाड़ का माफी उसका बाद और बड़ा हो गया उसका बाद पानी का अंदर में एकदम छलंग लगाया उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो जी पानी के अंदर में जाके धीरे धीरे पृथ्वी जी को ढूंढते ढूंढते रसातल में जाके उसको पकड़ के धीरे धीरे जो आपका वो हमारा जयदेव जी जयदेव को वर्णन किया ना बसती दस शिखर ए धरणी तब लगना इत्यादि सब है ऐसा करते करते वो पानी का अंदर गया वो उधर जाके फिर पृथ्वी को उद्धार करने के लिए प्रयास प्रचेष्टा किया तो उसमें जो है हिरणनाको जो है हिरणनाको का साथ उसका बड़ा भारी लड़ाई हुआ बड़ा भयंकर लड़ाई लड़ाई होते होते क्या किया वो तो गाली देते रहे और दोनों में लड़ाई हुआ लड़ाई होते होते ठाकुर जी उसका उद्धार कर दिया इस बहुत सारे बड़ा प्रसंग है सामने आ रहा है आपका अन्नकूट उत्सव हमारा चिंता हो रहा है बहुत सारे प्रसंग बाकी है जो भी इधर जो है आपका हिरण्य का बद कर दिया और ये जो हिरण्यक है हिरण्यक शिव अभी प्रश्न हुआ कि इसका जन्म कैसे हुआ विदुर कह रहे हैं कि इसका जन्म कैसे जो हिरणनाखो का साथ बराह देव का जो लड़ाई है ये तो प्रसंग आपने बोल दिया लेकिन ये जो असुर है इसका जन्म कैसे हुआ इस बारे में वर्णना इधर आ रहा है ये प्रसंग बिदुर जी को मैत्री मुनि कह रहे हैं कि देखो से पहले वासखदेव गोसाई परीक्षित मार्ज को करे इसी बीच में आया विदुर जी का साथ मृत्यु का संवाद तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाना निशम कौशारोवीण उपवर्णित हरे कथाम सुन सुकरमात्म। सुकमात्मा पुनः सप्रप मुदतांजलि न चात चित्तो बिदुरोत विदुर का संतुष्ट नहीं भाई और भी प्रश्न किए कि कैसे हुआ उसके बाद मैत्रियोमिनी बोलते चले कि एक दफे जो है आपका जो कर्दम ये जो ऋषि है आपका दीति दीति जो है एक दफे बहुत उसका जो कष्ट हुआ बहुत दिन से स्वामी जो है स्वामी देवता तपस्या कर रहे हैं हाँ। उत्तान पात का पुत्र धुबो धुबो बालक ऋषि नारद कथित तो हरि कथा द्वारा बहुत सारे प्रसंग है सब धीरे धीरे पढ़ना हुआ ध्रुव महाराज जी का प्रश्न आएगा दन्ना दी थी उसका कोई संतान नहीं था बड़ा दुखी और मरीची तनाई तो जो कश्यप है कश्यप ऋषि का सामने जाके बड़ा विनती किया कश्यप ऋषि बोले अभी तो मैं भजन में हू संध्या का टाइम है अभी थोड़ा सबर करो उसके बाद आपका आशा इच्छा हम पूर्ति करें ऐसा करते करते लेकिन ये जो द्वितीय मैया है दी मैया को सहा नहीं गया इस समय क्या हुआ कश्यप ऋषि सोचे कश्यप ये जो कश्यप ऋषि सोचे कि ठाकुर जी का ही कोई विचार होगा नहीं तो बार बार मैं बिनती कर रहा हूं आप रुको थोड़ा अभी हमारा हम अभी पूजा पाठ में हैं अभी जगों का अंतिम आहुति दे रहा हूं सांझ संध्या का टाइम है अभी तो ये उचित नहीं है लेकिन सुने नहीं ठाकुर जी का होनहार का खेल है जोर जबरस्ती पकड़ लिया तो कश्यप ऋषि ने सोचे ठाकुर जी का ही कोई खेल होगा ठाकुर जी का ही कोई खेल होगा ऐसा करके क्या हुआ ऐसा करके क्या हुआ ऐसा करके जब मिलन हुआ मिलन के बाद दीति जो है बड़ा दुखी बन गई बोले मुख निचू करके बड़ा अपराध हुआ संध्या का टाइम है इस टाइम में तो उचित नहीं था लेकिन हो गया क्या करे लेकिन कश्यप ऋषि बोले आपका ये फल अच्छा नहीं होगा ये जो हुआ है इसमें बड़ा भारी अमंगल होगा अमंगल होगा तो दी रोना शुरू कर दी बोले वो तो कुछ उपाय नहीं ये संध्या टाइम था समय था बड़ा अम, अमंगल सूचक शंकर भगवान भूत प्रेतों का साथ विचरण करते रहते हैं इस समय ये मिलन उचित नहीं था लेकिन आपका जोर आपने की हो गया लेकिन ये जो गर्व आपका संचालित हो ये गर्व ठीक नहीं होगा बड़ा ओसुर होगा गर्व भयानक भयंकर भयान और दीती तो रोना शुरू कर दी, उसका बाद बोले ठीक है अगर ऐसा हो तो कम से कम आप आशीर्वाद दो जैसे ये ब्रह्मो साप से ना मरे कम के कम से कम ब्रह्मो साप से ये ना मरे तो कश्यप ऋषि बोला नहीं ये ब्रह्मो साहप से तो मरेगा नहीं ये मरेगा स्वयं ठाकुर जी का हाथ में बराह जी एक को बराहो जी एक को बराहो जी ने उद्धार कर दिया एक को निसिंह भगवान एक को निशिंग भगवान ने उद्धार कर दिया ऐसा करते करते अभी प्रश्न आया ये जो दो गर्भों संचारित हुआ ये कौन है क्योंकि देवता लोग ब्रह्मा का पास जाके प्रार्थना किया ये जो दीति का गर्भ बढ़ रहा है ये सारे जगत अंधेरा छाया है इतना तेज है अब आप बताओ क्या है सूरज चंद्र जो जो चंद्रमा का जो तेज है सूरज का अब फीका पड़ जा रहा है क्या किया जाए ब्रह्मा जी ने बोले कोई चिंता नहीं आप जाओ ये है दीति का गर्व है हिरण्य ये, ये जो दीति का गर्व है दीति का गर्व है इसलिए इसका तेज ऐसा है कि इसलिए ऐसा हो रहा है अब ये हिरण्य और हिरण्य का जो आविर्भाव है हिरण्यो और हिरण्य का जो आविर्भाव है इसका भी बड़ा भारी प्रसंग आता है वो तो कैसे हुआ भले दो विष्णु पार्षद है विष्णु का पार्षद है दो विष्णु पार्षद जय विजय बैकुंठों में बैकुंठों से ठाकुर जी का इच्छा से ये जय विजय ये जगत ये इस जगत में आये वैकुंठ जगत से किसी का पतन होता है वैकुंठ जगत से किसी का पतन होता है गीता में लिखा हुआ है जदगत्या अध्याम परम यहाँ जो वैकुंठ जगत से वैकुंठ जगत में जो दो विष्णु पार्षद है इसको सांप लगाकर ठाकुर जी खुद इच्छा करके ये धरती पर भेजें जाकी ठाकुर जी इसका साथ लीला रह इच्छा करके इसका भी प्रसंग है जो चतुस्सन है चतुस्सन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का आनंद में रहता है वो कदापि ब्रह्मा जी से ठाकुर जी का प्रसंग तो सुनने के बाद ठाकुर जी का साथ ठाकुर जी का दर्शन के लिए बड़ा इच्छा हुआ है ब्रह्मा जी से पहले सुना था आत्मा राम ओपी इस श्लोक का जो विषय है यही है ये चतुष सन क्या की धीरे धीरे बैकुंठलोक को गए बैकुंठ लोक में जाने का बाद वैकुंठल में कई गेट है एक एक करके पार करते करते गया और उसके बाद जय विजय है वहां जो है उसको रोका कहां जा रहे क्योंकि ये जो चार भाई है सबसे पुराना है ये चार भाई जो है ब्रह्मा का आदि लेकिन ये जो चार भाई है चार भाई पांच साल का मापिक रह गया बच्चा नंगा ब्रह्मा जी चतुर्सन को जब सृष्टि किए थे ब्रह्मा जी आदेश किए सृष्टि करो बढ़ाओ संसार करो चौतुसन ने बताया हम संसार नहीं करेंगे ब्रह्मा जी ने आदेश किए संसार करो और चतुर्सन ने बोला न महाराज हम संसार नहीं, नहीं करेंगे जब नहीं माना बात को तो ब्रह्मा जी का गुस्सा हुआ जा बच्चा होके रह जा बड़ा नहीं होगा कभी तो वो चार पांच साल का बच्चा होके अभी भी वो चतुस्त नंगा है कोई कपड़ा पपड़ा नहीं है बस ऐसे है बोले ठीक है कोई बात नहीं लेकिन संसार नहीं करेंगे तो ऐसा करके जब गया तो उस समय क्या हुआ बैकुंठ का सुंदर जो देखते रहे और उसके बाद जय विजय जी उसको रोका जय विजय जी रोका है कहां जा रहे हो रुको। अंदर नहीं जाने देंगे बोले क्यों अंदर जाने नहीं देव ठाकुर तो बोले नहीं जाने देंगे क्यों तो बेत उठाया जब बेत उठाया तो ये तो चतुषण है वॉटिनरी क्यों नहीं है मुनि ऋषियों में सबसे आदि है बड़ा पावरफुल उन्होंने आशिक उन्होंने साफ दे दिया कि ये कौन सी जगह है ये तो वैकुंठ है वैकुंठलोक है वैकुंठों में रहते हुए आप लोगों का अंदर में ये भेदभाव कैसे आ गया वैकुंठो में तो और, ये तो वैकुंठ लोक है अब वैकुंठ का अंदर आपका कुंठा हेजिटेशन कैसे आ गया ये तो वैकुंठ लोक है वैकुंठ का अंदर रहते हुए आपको कैसे ये संकोच आ गया कि बाहर से कुछ फालतू आदमी आया क्या है? कैसे भावना हुआ तो आप वैकुंठ में रहने का लायक नहीं हो बोल के सांप दे दिया जाओ जब साप दे दिया उसके बाद आपस में चर्चा हुआ था बहुत सारे प्रार्थना किया जब साप दे दिया तो चरण में गिरा हमको क्षमा करो तो ऋषियों ने बोला नारायण तब तक वैकुंठ जगत का जो नारायण है नारायण ये सब जो ये लोग के साथ चर्चा हो रहा था और ततुसन का साथ जय विजय का इतने में ठाकुर जी लोखी जी को लेकर द्वार पर आ गया द्वार जो है गेट आ गया उस समय ठाकुर जी का चरण का जो तुलसी है और जो केसर है इसका जो वायु है अंदर में गया ठाकुर जी आ गया ठाकुर जी का चरण की जो निवेदित तुलसी है केसर है चंदन है इसका जो महक सौगंध है ये कानों में नाकों ना में गया नासा दिवर न जाने का साथ साथ बड़ा विवल हो गया सुंदर और जो ठाकुर जी सामने आए तो ठाकुर जी का सामने खमा मांगा हमने आपका जो पार्षद है पार्षद जो है इस दोनों को अभिशाप दे दिया हमको खम, हम लोग क्षमा करना अभिशाप दे दिया ठाकुर जी ने बोले आप अभिशाप नहीं दियो ये मेरा इच्छा से ही हुआ मेरा ही ऐसा कुछ इच्छा था इसलिए आपको तो आप तो उपलक्ष्य है आपको उपलक्ष्य करके हमने ये शॉप दिलवाया जैसे कि जगत में दोनों को भेजे वहां जाके धरती पर जाके हम इन लोगों का सब लीला करें इसके बाद फिर ये पर्षद जो है हमारे पास आ जाएगा जब ये जय विजय रोना शुरू कर दिया बोले अनुकूल भाव से विचार करो रह, रहोगे धरती पे तो सात जन्म लग जाएगा और प्रतिकूल भाव से आओगे वो जल्दी जल्दी सिद्धि हो जाए तो बोले हम जल्दी आना चाहते हैं धरती पे नहीं जाएंगे तो ठीक है इसी कारण वो रावण और, और कुंभकर्णों जो है हिरण्य हिरण्य जो है वही रावण कुंभकर्णों शिशुपाल दंतवर ये सब विचार है सारे हैं और गौरी विचार में हमारा काजी जो है उसको भी फाइनल कृपा किया महापुनी इसका प्रसंग आता है गुप्त प्रसंग नहीं तो एक मुसलमान है मुस्लिम उसको चैतन्य महापु ऐसा करके स्पर्श करके प्रेम का द्वारा बात किया मामा ये बोल रहा है काजी बोल रहा है। हम तो मामा लगता है आपका हमको कि हम हमारा ऊपर मामा तो भागीना भागीना जो है तो दोष नहीं लेता है ऐसा करके आपस में बात किया महाप्रभु काजी का शरीर स्पर्श करके बात किया इतना सौभाग्य है जबी गौड़िया वाले जो है गौड़िया मठ का सारे काजी का जो समाधि है वहां जाके दंडवत प्रणाम परिक्रमा इसलिए करते काजी बड़ा सौभाग्यवन है यहाँ जो है ये प्रसंग है हम संक्षेप में ही बताया और ये जो हमने बताया कि ठाकुर जी का चरण का जो तुलसीदल और चंदन इसका इसका बारे में श्लोक सुंदर है तस्विंद नयन सपाविंद किसी मकरंदोभ अक्षर जुषा मुफी चित्तोन अक्षर जुषा मुफी अक्षर मतलब कौन अक्षर अक्षरजुषा ये जो चतुषण है अब एक अक्षर ब्रह्मो का आराधना करते थे अक्षर जो शाम मतलब ओम जो शब्द है ओम इति एक अक्षर ये जो शब्द है ब्रह्मो इसका ही आराधना करते थे पहले लेकिन तस्विंद नयनस्व अरविंदो नयन वाले जो भगवान अरविंदो नयनस्व पदारविंदो किंजल को मिश्रो तुलसी मकरंद वायु तुलसी चंदन केसर चंद का जो महक गंध है संशोभम अक्षर हैद्य एकाक्षर ब्रह्म मंत्र का ही आराधना करते थे लेकिन जब तुलसी मकरंद ठाकुर जी के चरण का जो प्रसादी उसका जो गंध नाक में नासा में आया तो उसका हृदय का विक्षेप हुआ भी में आंदोलन शुरू हुआ ठाकुर जी का साक्षात चरण में अर्पित जो है नासा में आया तो भक्ति के द्वारा उसका ऐसा हुआ भक्त, मैंने उसका अंदर में खोब उपस्थित हुआ इसका मतलब भक्ति का जो भाव है आन शुरू कर दिया ठाकुर जी का ऐसा ही है और ये मुनि का साप द्वारा ये दोनों धरती पर गिरे फिर चरण में गिरकर कर प्रार्थना किए चतुस्न का साथ बातचीत हुआ उसका बाद ये जो आया पहला जन्म हुआ इधरती पे इसका नाम है हिरण्यकशिपु शिपु ऐसा जन्म इसका बारे में कई बहुत सारे प्रसंग आप सुने होंगे पहले पहले जो जितना सारे कथा हुआ उसमें हम डिटेल्स बात किए लेकिन जब भी करे अंतिम अंशो ड्यू रह जाता अंतिम चर्चा नहीं हो पाता तो इधर जो है इधर हिरण्य को अभी उफ, इतना डिस्टर्बेंस है ऑल सब लोग कथा सुनने के लिए आता है डिस्टर्ब करता है और हिरण्य खुशबू हिरण्य का जन्म हुआ वो जन्म कैसे बोले पहले पहले जो है पहले जन्म हुआ किसका हिरण नाख्य का उसका बाद जन्म हुआ हिरण नघु का मैया का कुक से निकालो जमस जमस शिशु है ना पहले जन्म हुआ किसका हिरण नख उसका बाद जन्म हुआ हिरण नघुशिबू लेकिन बड़ा है कौन जन्म जिसका वो भी तो बड़ा होगा बोला ना शास्त्र विचार बोले बड़ा वो नहीं जब भी जन्म हुआ पहले हिरण नख का लेकिन हिरण नक कनिष्ठ है छोटे हिरण कशिपु बड़ा वो कैसे जो निशेक का टाइम में जब बच्चा शुरू होना बच्चा का जो उद्भव है उसमें पहले उसका हुआ था तो पहले जिसको हुआ पीछे रह गया और बाद में जो फर्टिलाइजेशन हुआ निशेक जो है बाद में हुआ वो, वो पीछे रह गया तो आगे पीछे निकालने का टाइम में पहले निकाले लेकिन वो जन्म जो है पहले जन्म हुआ था किसका हिरन न का इससे हिरण्य विष्णु बढ़े आज जन्म का टाइम में क्या हुआ था बड़े भूचाल हुआ जन्म का टाइम में भूचाल बड़ा भूकंप जैसा अमंगल उस साय में देवता लोग जाके प्रार्थना किया तो बताएं। ठीक है।, है इसके बाद ये प्रसंगो में पहली बता दिया तो हिरणनाख्य जो है उसका हाथ में खुजली हो रहा है इतना पावर है शक्ति है ऐसा घूमते घूमते पहाड़ों के ऊपर एक मुक्का लगा दे पहाड़ चूरचूर हो जाता इतना पावर है इतना शक्ति है घूमते घूमते इधर उधर जाए एक पहाड़ को ऐसा लगाए धूम चूर चूर हो गया इधर गया ये लगाए और चारों जाके हमारा साथ लड़ोगे ऐसा करता है हमारा वो खुजली हो रहा है हाथ में हमारा साथ लड़ोगे कोई है बोरुन देवो था कवास जाके बोले हे बरुण तुम तो बहुत पावरफुल हो ऐसा जगो किया बहुत सा हमारा साथ लड़ बोरुन देवता सोचा जी इसका सर लड़ाई करके क्या फायदा है इसका तो तकदीर में लिखा हुआ है ठाकुर जी हम खमा खमे लड़ाई कर वो देखो आपका जो युग है लड़ाई करने का वो आपको मिलेगा रसातल में जाओ उधर आपका साथ मिलेगा उधर इधर नहीं मिलेगा इधर क्या करोगे आप आपको आप उसका साथ लड़ाई करके और सोते रहोगे गिर जाओगे ऐसा आपका अवस्था होगा बोल के बोरुन जी उसका हाथ छुड़ाया भेज दिया इसके बाद जो है आ, ये जो हिरणना हिरणनाकों का साथ बराहोदेव का जो युद्ध है ये प्रसंग आ गया इसके बाद जो है मनु और शो का जो प्रसंग आता है वो मनु और शतोरूप का प्रसंग है मनु ठाकुर जी को बोले हम सृष्टि कैसे करें उसका बाद तो आप देख रहे हो पृथ्वी का उद्धार हुआ मनु शत्रुपा हो पहला नर नारी पहला नर नारी है मोनु शत्रुपा मोनु शत्रुपा गोमोती गंगा जो है जिसको आप नईमिश क्षेत्रों में गोमूत गंगा है गोमोती गंगा का किनारे वो जो वृक्ष एक वट वृक्ष है वो जो है उसका नीचे बैठकर भजन किए अक्षय वट वो अक्षय भट उसी जगह बैठ के भजन किए उसके बाद सृष्टि का क्रियाक्रम किए तो ब्रह्मा जी ने आदेश किए काम करो सृष्टि करो ऐसा करके ये सब प्रसंग आया उसका सृष्टि आगे बढ़ा उसके बाद अभी जो है इधर आ रहे है जो करदम ऋषि का साथ देवाहुति का विवाह का प्रसंग करदम ऋषि जो है कर्दम ऋषि ये कर्दम ऋषि जो है तपस्या कर रहे अपना भजन कुठी में बैठ और ठाकुर थाकु, ठाकुर जी का इच्छा है आप संसार करो कर्दम ऋषि प्रजापति कर्दम तो इस समय कर्दम ऋषि ने तपस्या शुरू की तपस्या शुरू की कि कैसे हम संसार करें संसार करने के लिए तपस्या शुरू की और उसके बाद आदेश हुआ कि तुम्हारा पास ये जो मोनुपुत्री मोनुपुत्री आते रहे मोनुपुत्री मोनू का मोनु और शत्रुपा मोनु शत्रुपा का ये जो लड़का लड़की जो है प्रसंग ये सब आए एक जो तो है एक कौन है एक ऐप का है प्रियव्रतो उत्थान पाद ये सब आए प्रिय व्रतो उत्पान प्रिय व्रतो का प्रसंग पंचम स्कंध में आएगा पंचम स्कंध में जब भी प्रिय व्रति बड़ा है प्रिय व्रतो को ही संसार संभालना है लेकिन प्रिय पो तो भक्ति करने के लिए चला गया पिताजी को बोलो हम संसार नहीं करेंगे इसलिए उत्तान प्राप्त का प्रसंग आएगा इधर ऐसे तो बड़ा है लेकिन तो संसार करने के लिए तैयार नहीं है वो बोले हम भजन करेंगे उत्तान गात का प्रसंग आए पहले आए सप्तदीप तो का अधिपति भय सप्त का रक्षा की पृथ्वी ऐसे करते करते मोनुपुत्री मनु का जो पुत्री है उसमें एक का नाम है देवाहुति आकृति पुरसुति देवाहुति ये सब है इसमें ये इधर जो प्रसंग आ रहा है इधर इसका नाम है देवाहुति जो कि आगे चलकर आप देखोगे ये देवाहुति क्या है कर्दम ऋषि का माताजी जी ऋषि जो कर्दम ऐ कर्दम बोले वो क्या है कपिल मुनि कपिल जी का आज थोड़ा उदास लग रहा है क्यों पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है वो जो करतम ऋषि है ये ये जो आपका, जो आपका हैदम ऋषि का जो विवाह प्रसंग है प्रसंग में आता है मोनुपुत्री जो है मोनुपुत्री देवाहुति का साथ उसका शादी हो इस प्रसंग आ रहा है और देखोगे आगे चलकर वो जो हमारा सांखो जो उपदेषा जो कपिल जी भगवान प्रकृत जी का आविर्भाव उसी घर में होगा जब ये प्रसंग आता है यहां जो है भजन करते करते अचानक एक दिन देखे मनु विमान करके विमान करके मनु और सतरपा अपना पुत्री किसको ये जो आपका देवाहुति को लेकर कर्दम ऋषि का जो आश्रम है वह आश्रम पे पहुंचे आश्रम में जाके जब पहुंचे तो दंडवाद आदि किए तो मुनि भी उठकर वाला स्वागत किए उसके बाद आने का कारण बताएं बताए जो पुत्री है हमारा ये कोई आप देख लेना हमने हम आम हम सुने आपका संसार करने का इच्छा है प्रजापति है ना संसार को क्योंकि बनवा का इच्छा प्रजापति मतलब संसार को बढ़ाएगा नहीं तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही सृष्टि का जो वर्तमान प्रसंग है जैसे आप वर्तमान काल में वर्तमान काल में जो सृष्टि बढ़ता है ऐसा प्रसंग पहले नहीं था पहले सृष्टि का दूसरा किसी का प्रसंग होता बाद में ठाकुर जी देखिए सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है इसे ठाकुर जी और जो ब्रह्मा जो है उसका यह व्यवस्था हुआ पहले ऐसा सृष्टि नहीं था पहले मानव सृष्टि था बहुत सारे सृष्टि ये जो है आपका हमने सुने हैं मोनू जी महाराज कह रहे हैं कि जे हमने सुने हैं आपका संसार करने का इच्छा है तो संसार अगर करना है तो मेरा जो लड़की है शायद आपका जोड़ी बने अच्छा कीपा करके इसको ग्रहण करो तो अच्छा है ये भी आपको चाहती है क्योंकि नारद ऋषि से नारद ऋषि से आपका प्रसंग सुने हैं नारद ऋषि जो है नारद ऋषि से आपका ये जो प्रसंग है सुने हैं आपका प्रसंग सुन के आपको ही पोती का रूप में गहन किया तो दूसरे को अगर गहन नहीं करें तो उसके बाद ये जो कर्दम ऋषि का साथ ओ मुनू का थोड़ा बातचीत हुआ उसका बाद वो लड़का ओम आपका लड़की का साथ अर्थात देवाहुति का साथ उसको शादी देकर शादी देकर इसका बेटिया रानी को आदर करके इधर रह जाओ संसार करो ऐसा करके धीरे धीरे विमान लेके अपना घर को चले गए लड़की को संप्रदान कर दिया विवाह कर दिया बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे उसका प्रसंग है सारे जो भी है उसके बाद विवाह का बाद ये जो रिसीवर है रिसीवर भजन में लग गए ये लोगों का जो शादी बादी का प्रसंग है ये साधारण आदमी का माफिक नहीं है कोई अट्रे कोई कोई अट्रेक्शन नहीं कुछ नहीं है ऐसा ऋषि मुनि सब जॉय करके बैठा हुआ है वो बहुत दिन तक अपना भजन करते रहे बहुत दिन और मुन वो जो ये जो आपका जो पत्नी देवाहु थी देवाहु थी मैया स्वामी देवता का जो तपस्या है भजन है इसमें सहयोग करने पूरा बहुत दिन तक ऐसा कि सालों साल चला गया ऋषि तो शादी किया बस शादी ही किया और कुछ नहीं बस सेवा करते रहे सेवा करते करते राजपुत्री काला काला पड़ गया इतना सोने का वरण है एक दफे मुनु पुत्री को करदम ऋषि ने बताया देवी आप ये सेवा करते बहुत सारे सेवा किए आप प्रसन्न कर दिया हमको ऐसा सेवा करते करते आपका देखो कैसा हालत है पुत्री हो राज पुत्री हम हम जैसा मुनी ऋषि के पास आए हो आई हो आपका पास देखो ऐसा हालत है चलो अभी आपका अभिष्ट हम पूर्ति करें बोल के अब क्या करें तो मोनुपुत्री तो है ही है राजकन्या लेकिन देखने में जैसा एकदम दुबला पतला क्योंकि तपस्या कर रहे स्वामी भी तपस्या कर रहा है वो भी तपस्या तपस्या ही तो है करते करते एकदम ऐसा हो गया काला काला तो कर्दम ऋषि ने बोले एक, एक जो है एक सरोवर बनाया और सरोवर में जितना सारे औषधि है औषधि है सब डालके और देवी को बताए कि आप एक काम करो इस सरोवर में नहा लो नहाने का बाद आपका शरीर हो जाएगा पहले का माफी उसके बाद क्या किया लता औषधि अमृत है उसमें सरोवर में नहाने के लिए इसके बाद क्या हुआ उसके बाद नहाने के लिए उतारा इतना सौ सौ दासी आकर सेवा करना शुरू कर दिया वो दासी सब वैभव के द्वारा सब जो करदम ऋषि जो भजन किए करदम ऋषि का जो भजन का प्रभाव है इसके द्वारा वो दासी सब आ, सब दासी विमान पैदा कर दिया है बड़ा आसा उसमें राजधानी जैसा राजधानी का अंदर जैसे राजबारी रहता है राजमहल राजमहल का माफिक सारे व्यवस्था है सोने चांदी उसके बाद हीरा जबरद सब लगा हुआ है चार ये सब व्यवस्था कर दी देख के हैरान हो गया ऐसा व्यवस्था बाप रे बाप स्वर्गराज इंद्रो घबरा ऋषि अपना तपस्या के बल के द्वारा विमान प्रस्तुत कर दी उसके बाद मनुपुत्री को नहलाई स्नान करने के लिए प्रार्थना की उसके बाद स्नान करके उठा तो एक बार पहले का मापिक शरीर उसके बाद भोजन कराया बहुत सुंदर अमृत कराने के बाद वो विमान में चढ़ के बैठे बोले देवी विमान में उठो आप बोला भी उठे उसके बाद विमान में चढ़ के बैठे और विमान जो है चलना शुरू कर दिया नंदन का पहाड़ पर्वत लेके ऐसा ऐसा सातो द्वीप चलना शुरू कर दिया आनंद और इसी जो विमान के ऊपर ये विमान का ऊपर रमन किया करदम ऋषि और देवावती देवी मैया रमन करते करते बड़ा आनंद हुआ इसके बाद ऐसा दिखाया और संसार का सुख तो चक लो किसी ने संसार किया संसार चक लो संसार का सुख चकाया उसके बाद कई कन्या आविर्भाव हुआ कन्या बहुत सारे लेकिन कन्या अभिर का मनु पहले ही करदम ऋषि का ये बाधा था कर्दम ऋषि ने पहले ये बोल के कि देवी हम तो शादी करें लेकिन संतान उत्पन्न होने के बाद लड़का उत्पन्न होने के बाद हम चला जाएंगे जंगल में ये कंडीशन में आप राजी है तो शादी करेंगे बोले तो ठीक है कोई बात नहीं इसके बाद नौ कन्या बहुत कन्या आविर्भाव हुई पहले कन्या आविर्भाव होने के बाद जब करदम ऋषि जाने का प्रयास किया तो देवी रोना शुरू कर दिए आप कैसे जाओगे बोला आप तो जाएंगे हम बोला बोला आप तो बोले थे संत्यान आविर्भाव हो मतलब पुत्र आविर्भाव हो क्योंकि कर्तम ऋषि का ऊपर आदेश है भगवान का हम तुम्हारा पुत्र बन के आएंगे अब तो उसी समय तो नहीं आया अभी आप जाओगे कैसे आप जाना तो उचित नहीं है हमको कहा नौ कोन्या का शादी कैसे दे हम तो अबला है हम तो नाड़ी जाती है नौ का ये शादी कैसे हम दें ये व्यवस्था आपको ही करना पड़ेगा तो इसका बाद सारे मनुक्ति करदम मनुक इसका बात जो है कर्दम ऋषि जो है उसका बाद जो ये जो है आपका शादी होने के बाद नौकन्या कन्या लोगों को ऋषि मुनियों के हाथ में दे दिया और इसके बाद याद आया कि है ठाकुर जी का ये आदेश था कि हम तुम्हारा खानदान में आएंगे तुम्हारे घर पे हम आएंगे इसके बाद कपिल भगवान जी का आविर्भाव होने का प्रसंग आता है कोपिल जी का आविर्भाव होने का प्रसंग है कोपिल जी मैत्री मुनि अभी बता रहे हैं कि देखो ये जब ये कोपिल जो करदम ऋषि जा रहा है तो प्रार्थना कि आप कैसे जाओगे अभी तो जाना ठीक नहीं तो ये कर्दम ऋषि अभी सन्यास लेना बंद कर दिया जब कपिल जी महाराज का आविर्भाव हो कपिल जी महाराज बड़े हुए उसके बाद करदम ऋषि तपस्या करिए जंगल में संन्यास लेके चले गए ये प्रसंग आएगा भगवान का विराट स्वरूप भगवान का सूक्ष्म स्वरूप भगवान का चिन्मय स्वरूप सारे करदम ऋषि का अनुभव में आ जाए क्योंकि भगवान तो स्वयं आया है ये कुप, जो कपिल भगवान का रूप में साक्षात भगवान आए कपिल भगवान ही तो आए भगवान का रूप आने का बाद ये करदम ऋषि जो है क्यों गया जंगल में इसका हम हम पहले बोला था इसका उत्तर हम देंगे इसका कारण क्या है भगवान साक्षात आविर्वाद हुआ ये तो भगवान ही है कपिल जी भगवान शंक तत्व के लिए फिर भी संन्यास लेके गया क्योंकि इसका स्थूल रूप सूक्ष्म रूप प्रत्युख परोक्खो वास्तव अनुभूति जिंदगी में हो जाए इसके लिए अनुमति लिखे चले चले ये दे देवाहुति गर्भ में कपिल जी का जो आविर्भाव का प्रसंग है प्रसंग आ रहा है कपिल जी महाराज का आविर्भाव हुआ होने के बाद जब जा रहे तो ऐसे रोका तो इसके बाद कर्दम ऋषि भजन करने के लिए तपस्या करने के लिए संन्यास लेके और कोपिल जी भगवान का हाथ कोपिल जी कपिल जी तो लड़का है ऐसा ही अपना पत्नी को अपना पुत्र का हाथ में देकर सौंप कर चला गया जंगल में ये विधान है शास्त्रों का और न लड़का का भी जितना लड़की है उसका भी शादी दे दिया एक एक ऋषि का साथ प्रसंग आएगा उसके बाद संन्यास लेके चले गए और इधर जो है देवाहुति मैया कोपिल जी भगवान का बारे में आप जो इतना दिन तक स्नेहो करते रहे कि ये मेरा पुत्र है अभी स्वामी चले जाने के बाद वो धीरे हृदय में तत्व तो ज्ञान जो है पहले जो ठाकुर जी का कहना है कि हम साक्षात आपका आपका घर में जाएंगे इसके बाद हृदय में आया कि ये साक्षात भगवान है देवाहुति अभी हृदय में पुष्ट पूरा विचार आया कि ठाकुर ये साक्षात भगवान है इसका सामने मैं तत्व तो तो ज्ञान उपदेश लेने के लिए शरणागत तो हो जाए तो अच्छा है ऐसा पहले तो बहुत बचपन से बहुत स्नेह किया आदर किया पालन किया लेकिन अभी विचार में आ रहा है ये तो साक्षात भगवान तत्व ज्ञान उपदेश देने के लिए आए शंख तो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि पितरी प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकित्सया तस्मिन बिंदु सरे अबात भगवान को किल की पिता सन्यास लेकर चले जाने का बादया का माताजी का मंगल कर लिए चरम मंगल कर लिए तस्मिन बिंदु सरो, सरे अत बिंदु सरोवर का सन्निधि में किनारे भगवान कपिल देव भजन करना शुरू करें जब भी भगवान है उधर वास करना शुरू करें तो मैत्री जी कह रहे अरण्यम पिता जंगल जाने बाद के बाद मातुहु चिकित्सा माता माताजी को सांखो तत्व विज्ञान उपदेश करने के लिए तस्मिन बिंदु स्वरे अबासित वास करना शुरू कर भजन करना शुरू करिए भगवान कपिल इस समय जो है देवाहुति ये तत्व ज्ञान उपदेश लेने के लिए पुत्र का जो पुत्र इतना दिन तक पुत्र इतना दिन तक पुत्र समझ के रखे इसका चरण में जाकर रो, रोते रोते शरण लिया शरण ली और देवाहुति कह रहे कि देखो आप निर्विन्ना नितरम भूम असत इंद्रिय तर्शनाथ जे नो संभ्या प्रपन आंधम तमहा प्रभु निर्विन्या नितरम भूमान भले ये जो जगत का जो भोग है ये हमारा इंद्रियों के द्वारा चोक कान नाक मुख त्चा सारे कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ये सब विषय भोग करते करते मैं पागल हो गया निर्विन्या निर्विन्या नितरम भूमन औषध इंद्रिय असत इंद्रियो जितना सारे इंद्रिया है शरीर में ये सत कब कब कभ बुलाया जाता है इंद्रियो जो है सत कब होता है जब सारे इंद्रियों भक्त ठाकुर जी का सेवा में लगे रहते जैसे अम्बरीश महाराज का सौ वै मनो कृष्ण पदार विंदी वैकुंठ गुणान वर्णने करो तद मंदिर मर्जिना दिशु सुतिम सुतिम चकार सतकथो दिता सारे इंद्रियो है तमाम इंद्रियों जो शरीर का है जब ठाकुर जी का ही सेवा में लगे रहे तब तो आपका जो इंद्रियो सत्य है जितना भी तिलक लिए हो माला लिए जो भी हो लेकिन अगर इंद्रियो बस में नहीं है ठाकुर जी का सेवा में एंगेज नहीं तो आपका इंद्रियो असत है समझा मेरा बात तो इधर जो है देवावती मैया रो रो कर कह रही कि निर्विंदरम भगवान अशोत इंद्रियो तर्शनाथ ये जो इंद्रियां है हमारा शरीर में जितना सारे इंद्रियां है ये इंद्रियां हमको बहुत बड़ा सतारा है एकदम कष्ट दिया ये इंद्रियों एक एक इंद्रिया जो है जो जो कुछ मांगा हम सब दिया आंखें जो है रूप दर्शन के लिए मांगा कान जो है कान शोभन के लिए मांगा है जो इंद्रियों जो कुछ भी मांगा इंस्टेंट हम सब पूर्ति किया लेकिन आज तक भी उसका तो आप ये इंद्रियां इंद्रिया हमको शांति नहीं दिया समझा मेरे बात इसका माने क्या है इसका दर्शन के क्या माने हुआ इसका दर्शन ये जो दर्शन है इसका ये जो कह रहे हैं कि देवती दिवा, भैया जो इंद्रियों का गुलामी की हमने नौकर हमने ये इंद्रियो जो है इंद्रियों का गुलामी की लेकिन आज तक ये इंद्रियों जो है हमको शांति नहीं दी इतना जो बोला वो हम पूर्ति किया इसका मतलब यह है आप अगर जितना सारे इंद्रियां हैं इसका बश में इसका गुलामी करते रहो तो कभी भी ठाकुर जी का प्राप्ति हो नहीं सकता ठाकुर जी का चरण इससे बोले निर्भिन्न भुमान अशोध इंद्रियो तर्षणार्थ तर्षण तर्सन माने तृष्णा अशोक का जो तृष्णा है आंखें बुरा बुरा चीज देखना चाहता है कान जो है बुरा बुरा चीज सुनना चाहता है जवान जो है बुरा बुरा चीज बोलना चाहता है खाना चाहता है ये जो है इससे छुटकारा हमको अभी तक नहीं मिली कोपिल जी का सामने देवावती मैया रो रो कर कह रही निर्विन्न ब्रह्मा फेड़ा हो गया तभी भी आज तक बोल रहे जो लड़का ये जो लड़का है कपिल जी इसको भूमन बोल रहे भूमा पुरुष भूमन न तो भूमा पुरुष अनंत ब्रह्मांडो जोर कर अनंत ब्रह्मांडो में जिसका प्रभाव है जो ठाकुर जी इसको भूमा पुरुष उपनिषद में आता है जे भूमा पुरुष का साथ आपका दर्शन ना हो जाए भूमा पुरुष का अनुभव ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिले भूमि व सूखम नालपे सुखम अस्थि नालपे सुखम अस्थि में थोड़े में शांति नहीं होता भूमि व सुखम भूमा एवं सुखम जब भूमा वस्तु के साथ आपका मिलन हो जाए अनुभव हो जाए आपका तब आपका सुख शांति आएगा भूमा वस्तु हमने पहले भी बहुत आज से चार पांच सात दिन पहले बताया था जब तक अनंत देव का साथ बुद्ध जीवी का संबंध नहीं हो जाए तब तक उसका दिल का जो अभाव है ये कभी नहीं मिलने वाला कभी नहीं मिलेगा तो निर्विन्नातरम भूमन अशुदर्शनार्थ जेनो संभाष माने ना प्रपन्याधम तमहा प्रभु अब इंद्रियों का गुलामी करते करते इंद्रिया जो जितना सारे हमारा इंद्रिया अब हम प्रपन्न प्रभु हे प्रभु हम अंध तमो में क्योंकि भोग जो है भोग आपको तमगुण में डालेगा नरक में डालेगा जितना ही भोग का वासना आपका हृदय में रहे अंतिम में भोग के द्वारा आपका नरक ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा तो अभी जो है रो रो के फूट फूट के कह रहे कि देखो आप कीपा करके बताओ हम क्या करें ये जो तत्व तो जिज्ञासा इसका में भी तो तत्व तो तो जिज्ञासा है तत्व जिज्ञासा तो है तत्व तो जिज्ञासा जब कर दिया तो उसका बाद उत्तर होगा अपार ये संसार समुद्र है इसमें मैं भोग वासना के द्वारा दुदुल्लम कितना कष्ट भोगे आप भोगते भोगते मेरा ऐसा हालत हो गया कि अभी तक हाथ अभी तक हम हाँ पीछा नहीं छोड़ता ये जो बदमाश इंद्रियो सब हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ना अब आप बचाओ कैसा कैसे हम बचे इसका रास्ता बताओ इसी का नाम है तत्व जिज्ञासा इसी का नाम तो है तत्व जिज्ञासा तो जब ऐसा प्रश्न किए कोपिल जी महाराज मैया का सामने अभी तत्व तो तो ज्ञान संकुत सांखुदत्व तो तो तो ज्ञान का विज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दे भगवान वाचो बोले देखो चेतोह खोलु अश्वबंध्याय मुक्त है चात्मन मतम गुणेशु श्यम बंध्याय रतम वा पुंशी मुक्त है बोले देवी मैया को बताए ये चेतो खोलू अश्वबंधाय आपका जो अंतकरण है अंतोक्करण जो है यही आपका बंधन का कारण है अंतोक्करण का जो गठन है वो कैसा है अंतोकरण जो हमारा बंधन का कारण बताया अभी ये अंतर जो है चेत खोलु अस्वंधायो मुक्त आत्मनमतम गुण सुशक्तम गुण के द्वारा सतो रजोतम गुणों के द्वारा आपका बंधन हुआ आपका जो बंधन है हृदय का बंधन है बड़ा तगड़ा है चेतो खुल अश्वंधाए चित्तों में बंधन है और चित्तों का जो गठन है वो गठन कैसा है चित्तों चित्तोन बुद्धि चित्तो अहंकार चित्तों का जो अंतकरण जो है अंतकरण मन बुद्धि चित्तो अहंकार मन बुद्धि चित्तो अहंकार का व्याख्या बहुत बार हम कर चुके वो पहले पहले कथा में मन बुद्धि चित्तो अहंकार ये सब बंधन का सूक्ष्म देव इसका नाम है इसका नाम है सुख को यही बंधन का कारण है यही आपको ये श्वरी छोड़कर दूसरे शरीर पे जाने के लिए मजबूर कर दे अब मजबूर हो जाओगे शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाने के लिए आप बी बॉस जाना ही पड़ेगा जो सूक्ष्म शरीर है जब तक इसको इसका रैप्चर ना हो जाए इसको जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा इसी भक्ति में उठा कितन में बोला लिंगो लिंगोधिंग लिंगो देहो भंगो हय अनायासी कीर्तन में है ना लिंगो देह भंग कौन हरिम जय जय हरिनाम कीर्तन है ना इसमें लिंगो लिंगोदेह तब स्वल्प पूर्ति पाए उग्रता पर दूरे जाए लिंग भंग हाय अनायासी कीर्तन में ना। सब गाते हैं याद नहीं है किसी ऐसा करते करते ये चित्तो जो है मैया आपका ये चित्त है यही आपका बंधन का कारण है यही चित्त आपका मुक्ति का भी कारण है ये चित्त आपका बंधन का कारण है यही चित्त आपका मुक्ति का कारण है बल कब होगा बंधन का कारण है क्या गुणों के द्वारा त्रिगुण के द्वारा जब तक बंध है तो यही अंतोकरण आपका आपको बाइंडिंग बंद के रखेगा और जब त्रिगुण छोड़ दे तो आपका मुक्ति हो जाएगा वो कैसे होगा वो साधु संघ द्वारा होता है बिना साधु संग होता ही नहीं कुछ इसका बारे में बताए सुन दो देखो प्रसंग मजरम पासम कवयो आत्मन विदु आत्मा कवयो विदु हम तो आगे पीछे कर दिया प्रसन्न प्रसंग, प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवयो विदु मोक्षोदारृतम प्रसंगम अजरम पासम कवयो आत्मन विदु विधु कवयो मतलब दिव्यो ए व्हाट मींस फूलिस डोंट डिस्टर्ब इसको कथा में नहीं बैठने देना कल से भग भगा देना फुलिश बिखे होता है ना इसमें कितना बड़ा अपराध कर रहा है क्या बोल रहा था हमने आ, हाँ ये जो है प्रसंग आत्मना कवयो विदु सौ साधु सुख कृत मोक्षारम ये जो मुख ये जो है आपका जो जो संग कर रहे हो अभी जो संग जितना संग कर रहे समाज संसार में जितना संग कर रहे हो ये सारे जो प्र, प्रसंग है आपका बंधन की कारण है क्यों ये गुणोमय संग जितना सारे संग कर रहे हो जितना भी आप रिलेशन रखे हो सारे आपको बंधन का कारण क्योंकि ये गुणोमय संग है ये त्रिगुण का अंदर जो आप संग कर रहे हो सब त्रिगुण का अंदर और जब आपका संग ऐसा हो जाए सौ ये जो ध्यान से सुनना आप जो रिलेशन ये जो आपका जिंदगी है ये जो तो जिंदगी है ये जिंदगी में आप जितना रिलेशन बना के आज तक बैठे हुए बैठे हुए वो ये सब रिलेशन जो है आपका बंधन की कारण लेकिन यही बंधन बंधन मतलब आपका साथ बंधन कैसे है आप प्रीति करते हो सबको जैसे एक बच्चा है कुत्ता का प्रसंग हम बताया था कुत्ता को प्यार किया जबकि कुत्ता जो है जड़ जगत का प्रसंग है उसका प्यार किया उसका, उसका बंधन हो गया आप पोता पोती जो भी है सो हम ये नहीं बोलते घिना करो, लेकिन इसका साथ जो आपका प्रीति का विनिमय ये सारे बंधन की कारण आपको छोड़ेगा नहीं आगले जन्म में आपको उसका शिशा चुकाना पड़ेगा इसलिए देवाहुति में यहां को बताए प्रसंग मजरम बासम कवयो आत्म न हो विद कव मत दिव्य सूरय बिदु जानता है कि यह प्रसंग जो है सांसारिक प्रसंग सारे बंधन की कारण है अब यही जो प्रीति जो संसारी आदमी के साथ कर रहे हो ना सामी के साथ बंद का साथ करोगे कहा जाओगे इतना हिम्मत नहीं है लेकिन ये अगर साधु संतों का साथ करोगे ये तुम्हारा मुक्ति का कारण बनेगा यही के बिना प्रीति तो संसार में रहना मुश्किल है प्रीति तो रहेगा प्रीति करना जीवों का स्वभाव है एक कुत्ता बिल्ली भी है वो भी प्रीति कर, करता है अपना बच्चा कैसा ऐसा करता है सकत? सिंह है लायन जो है वो जो है शेर जो है वो भी अपना बच्चा प्रीति तो का तो पृथ्वी छोड़ के होगा ही नहीं प्रीति होगा ही यह पृथ्वी का प्रसंग आप काट नहीं सकोगे लेकिन ये पृथ्वी का प्रसंगो अगर घुमाकर साधु गुरु भगवान नाम धाम इसी में लगा दोगे असक्ति बसति स्त है ना ये सब श्लोकों का हम चर्चा करेंगे कल सुबह साधु का जो प्रीति है वो कितना भी अब कुछ खाने दो कुछ दो कुछ नहीं लेना चाहता है उसको उसका मन है केवल ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी का नाम हर वक्त वृंदावन में जहां कहीं भी हो एक वास्तव साधु जो है गौड़ियो मटका का समाज का वो कहीं भी हो चाहे बोम्बे में हो लेकिन उसका हृदय जो है वृंदावन में रहता है वृंदावन का बाहर कभी नहीं जब भी देखो हर वक्त वृंदावन कई भी रहे कोई भी प्रवचन कुछ भी करे प्रवचन हर वक्त मन बिंदा होगा हो ही नहीं और भजन में विक्षेप डालने वाला जो चीज है वो संतो लोग लेना नहीं चाहता लेकिन आप लोग जेद करते हो ले नहीं पड़ेगा उसमें विक्षेप हो जाता है उसीलिए माना करता है इसमें कोई क्रोध नहीं है काम ने हमको गाली गाली दिया हमको लिया नहीं ऐसा नहीं इसमें क्रोध नहीं वो सोचता है कि हमारा अगर भजन का विक्षेप हो तो आपका ही नुकसान है क्योंकि हमको कथा बोलने बैठना पड़ेगा ना ये तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट है ना तो ये बात जो भी है खाना पीना के मामले वो सावधान रहता है कि थोड़ा बहुत करके शरीर को चलाता है तो प्रसंग आत्मन कवय विदु असु सुकृत मोक्षारम अफाकृत अब यही प्रसंग ये जो संबंध है ये जो व्यवहार है ये अगर साधु संतो के सारा हो जाए सात तो ये आपका मुक्ति का कारण बने मुक्ति मतलब मोक्षोदार हम मुक्ति का व्याख्या स्वरूपे इति मुक्ति ऐसा किया उसके बाद साधु का लक्षण बताया अब कपिल जी कह रहे हैं कि साधु संघ स्व साधु सुख मैया ये संघ अगर साधु का साध हो जाए तो अब आप मैया अगर पूछे तो साधु कौन है कैसे हम समझेगा कौन साधु आपका अंदर में क्वेश्चन आएगा ना, ना साधु कोने सब तो साधु का बेस बना के बैठे हमको कैसे पता चले कौन साधु इसका बड़ा भारी लक्षण है हम जहां भी कथा बोलने जाते हैं हम उन लोगों को प्रार्थना करते हैं आप हर रोज साधु संतों का जो विचार है जो लक्षण है इसका बारे में चर्चा किया करो इस समाज जो है साधु साधु का क्या व्यवहार है कैसा लक्षण है वो जानते नहीं इससे किसी को भी साधु मान के बैठ जाते धोखा खा जाता साधु का लक्षण क्या है कौन है उसका सिंटम क्या है इसका बारे में कोपिल जी महाराज मैया को कह रहे क्योंकि मैया को साधु संघ के लिए बोला अब साधु संघ कहा मिले इसका तो लक्षण बताना चाहिए इधर जो है इधर बता रहे तिथिक्षव कारुणिक सर्वदेहीनम अजात शत्रु शांतहा साधव साधुभूषण थोड़े से साधु का तो बहुत सारे लक्षण है थोड़े दो चार शब्दों में बता दिया वो तो देखो मैया साधु का लक्षण सुन लो कैसे कैसे समझोगे साधु? सारी भक्तिवीर ठाकुर ने और सुंदर विचार बताया चैतन्य महाप्र का विचार दो सिम्टम देखोगे इसके द्वारा एकदम जबरदस्त शत्रु एक है नामे नाम रुचि जीव दया हरिनाम में बड़ा रुचि है इतना है हरिनाम में एकदम कभी भी ऐसा जीवन में ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन वो कम से कम लाख नाम किए बिना सोया ऐसा नहीं होता अगर बहुत व्यस्तता इधर जाना पड़ता है आप प्रवचन है इधर प्रवचन है, है बहुत सारे लोग आए देखा करने के भगाए कैसे इतना दूर दूर से आए उसको दर्शन देना पड़ेगा और फिर नाम कब करे पर रात को जग जग कर नाम करे तब सोए ये जो है उसका जिंदगी में नाम नामे रुचि जब किसी का अंदर में नामे रुचि देखो इसका अंदर में देखोगे जीव को दया करने के लिए बड़ा इच्छा दया कैसे करें जीवों का मुक्ति के लिए जीवों को उद्धार के लिए वास्तविक साधु संतों का हृदय में क्या विचार है ये अब आप जब को मिलेगा जानकारी अब रोना शुरू कर दो आपको पता ही नहीं कैसे भी हालत से किताब से प्रवचन से प्रदर्शन करके उसको घुमा घुमा के कैसे ठाकुर जी का ओर लोग प्रयास प्रचेषा है भौक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वाईपात का पूरा जिंदगी आप छानबीन करके देखोगे तो पागल बन जाओ। जब बासठ साल का उम्र है भोपात को देखने में लगा आ, आसी नब्बे साल हो गया इतना परिश्रम किए विश्राम कुछ नहीं विश्राम कुछ नहीं पूरा तमाम जिंदगी परिश्रम करते करते बस कभी असमी पत्रिका निकल है कभी अंग्रेजी कभी बांग्ला कभी हिंदी कभी उड़िया कितने भाषा हरे बाप हे बाप और कोई आप आजकल का जमाना का मापी गे ये सब ये सब मशीन नहीं था कुछ कंप्यूटर कुछ नहीं तब की जमाने में प्रोपर डेली जैसे आप न्यूज़पेपर अखबार आता है ना मठ में तो अखबार आना उचित नहीं सब अकबर लेकर बैठ जाएगा हरी कथा नहीं सुनेगा बिल्कुल निषेध है प्रोपात जी का निषेध है किसी को श्री महाराज मठ में अकबर मत लाओ उसे उल्टा पल्टा पिक्चर देखेगा क्या काम है तुम्हारा तुम यह सब देखोगे बिल्कुल बंद होना चाहिए न्यूज़पेपर का न्यूज एकमात्र जो इंचार्ज है कोई घटना घटा तो उसके लिए देख सकता थोड़ो न्यूज़पेपर पेपर देखने का हमारा जरूरत हम हमने हमारा कोई इंटरस्ट ही नहीं कोई जर जगत का सर हमारा कनेक्शन नहीं जगत में क्या हो रहा है हमारा कोई पता नहीं फिर भी ठाकुर जी मेरा जिंदगी विशाल चला रहे कभी भी हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते ऐसा है तो ये जो है आपका जो तिथिक क्षभा मैंने बहुत सारे कष्ट सामने आया फिर भी उसका कष्ट नहीं है सहन तो किया तिथिक शबाहा कष्ट का कारण है लेकिन वो सहन किया स्वभाव कारों ने कहा जो हम बता रहे थे प्रभुपात डेली आजकल का जमाने में जो आजकल का जो एडवांस जो साइंस का एडवांसमेंट हुआ उसमें सुबह शाम न्यूजपेपर पेपर निकल रहे कोई बड़ा बात नहीं क्योंकि वो सब मैसिंग में हो रहा है अभी हमारा इधर कथा हो रहा है कथा को डायरेक्ट अमेरिका में चले जाए ये संभव है होता भी है वृंदावन में कथा तो डायरेक्ट चले ये संभव है क्योंकि ये तो हमारा कोई कुछ नहीं है ये जो है ये आधुनिक विज्ञान का इसमें हमारा क्या है? लेकिन तब की जमाने में कोई व्यवस्था नहीं था तब की जमाने में सब शास्त्रों का जो विचार है ये सब उठाकर शास्त्र में लिखना उसका एडिटिंग करना उसको प्रिंटिंग होना फिर प्रिंटिंग होने के बाद दो तीन साधु चार तीन चार साधु हैं, हमारा भक्ति नीला गिरी मार पूरा न्यूज पेपर के कांद में लेकर ट्रेन ट्रेन में जाके भगवत पत्रिका देते थे आपका कोई करे कोई करे कोई नहीं करेगा सिर्फ बामंग महाराज पत्रिका गुरुजी आदेश के जल्दी प्रिंटिंग करके ले आओ हम इधर हैं तो कोई नहीं है अकेला सब एडिटिंग किया सब फॉर्मेट किया सब लगा के खोद मशीन चलाना शुरू कर दिया चलाते जरा हाथ अचानक हाथ अंदर में चलाएंगे काट के एकदम आंगल एकदम डॉक्टर के पास गया डॉक्टर बोले तो बड़ा मुश्किल हुआ इसको काटना पड़ेगा काट दो काट दो काटना पड़े तो काट दो इसको लेके गया कैसा संत महात्मा था कितना ऊंचा अब थोड़ा बहुत खाना पीना इसी में लगे जैसे कि पशु जैसा है कोई सेवा नहीं अरे कोई बोले ना तो इधर आओ नाटो तो मुंदिर की साफा करो सेवा नहीं है वो लोग बोलेगा पुरसद पा रहा है तो कुछ करके पाओ तो रिनी हो जाओगे सोते रहोगे ऐसा सोते रहोगे कुछ नहीं होगा हमारा घर में आना बात तो नहीं करेगा कुछ इशारा करे हम तब सोचोगे ये जो है आपका तिथिक आप इतना बड़ा करुणा है मासिक पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली पत्रिका है और मान्तिक पुत्रिका मासिक पोत्रा जो है और डेली पोतिका पाक्षिक कैसा संभव है एक साधु जो है कितना टीम बनाया तुरंत इतना हाई कॉन्सियसनेस तुरंत लेखा को देख के दिया तुरंत हो गया उसको दे दिया उसका हो गया वो चला गया प्रेस में शुरू कर दिया बोलो कितना कॉन्सियस था और कॉन्सियसनेस का डिग्री किस अवस्था में लेवल पर नीचे आ गया अपराध करते करते खत्म हो जाओगे साधु संतों का बात रहो मा अपराध करोगे कुछ नहीं करोगे रहना तो उचित है फिर भी माना करते तो बुद्धि नहीं है अपराध करते करते उल्टा हो जाएगा तो तीतिक्षवा कारोणी कहा तीतिक्षवा वो सहन करते कितना भी कष्ट हो उसको सहन करे मान अपमान आदि सब तीतिक्षवा कारोणी कहा णी का मतलब जीवों का लिए दर्द होता है कैसे हम उसको हेलो को बचाए कैसे रक्षा करें यह तो सुनना नहीं चाहता इसको कैसे रक्षा करें ऐसा जो सुहिद और सर्वोदेही नाम सर्वोदेही देहोदारी जीवों के लिए सुहिद है किसी का अमंगल नहीं मांगता किसी का अमंगल नहीं मांगता कोई अगर शत्रुता करे महाराज जी को सवनाश करो फिर भी उसका मंगल होने के लिए मंगल करने के लिए प्रार्थना करता मंगल करने के लिए प्रार्थना करता ठाकुर जी इसका मंगल कैसे हो जाए वो बहुत प्रयास प्रचेषा कैसे उसका नुकसान हो जाए महाराज का लेकिन महाराज चिंता करें उसका मंगल कैसे हो यही तो ये जो है आपका कारुण ही कहा का सुहिद सुहित मतलब दूसरे का मंगल का प्रचेषा कर सुहिद और कोई इंटरेस्ट नहीं मंगल का सुहित सुधा सर्वदेही नाम सारे जीवों का सर्वदेही नाम अजात शत्रुभा उसका कोई शत्रु नहीं है चाहे तुम चाहे तुम उसको दुश्मन मानो तुम्हारा मर्जी है चाहे तुम उसको दुश्मन मन के चलो लेकिन वो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं क्योंकि तमाम जगत को भगवत संबंधों के द्वारा दर्शन करता है तमाम जगत को भगवत संबंध ठाकुर जी का ही तो है दुनिया सारे प्राणी जो है तो ठाकुर जी का किसको हम मारे किसको मारे बोलो किसका साथ हम लड़ाई करें उचित नहीं है इसलिए बताया कि सर्वदेही नम तो उसके बाद अजात शत्रु भजात सद उसका कोई शत्रु नहीं है कोई बेईमानी करे तो वो ठाकुर जी को बोले ठीक है अच्छा ही बात अजात शत्रु भांतः शांता मतलब शांत हो जाए वो सर वक्त शांत मतलब ये जो शांत है ये शांत जो शब्द हमने बताया इसका माने क्या शांत मतलब तो ये नहीं लोहा पट्टी में कोई लोहे का कारोबार करता है बैठा है लोहे का जो गद्दी है लोहे पट्टी में गया कभी लोहा पट्टी में नहीं गया नहीं गया लोहा पट्टी में जाओ देखोगे एक एक बड़ा सेठ जी ऐसा बैठा आओ आओ आओ करके बुलाएगा बहुत एकदम ठंडा दिमाग से जैसे लगेगा वो बड़ा भजनशील है कितना मीठा बोली ठंडा या गरम पहले बोलेगा बैठा लेगा लेकिन वो जो है मन में अशांत है बाहर में देखोगे वो शांत है चुपचाप बैठा हो गद्दी पे पांच घंटा छह घंटा लेकिन वो शांत नहीं है शांत ये नहीं है तू तो चंचल है मन में बाहर में वो, देखते हो पैसा कहाँ लगाए कहाँ से चार का चुआनो हो जाए ये विचार कर रहे हैं देखने में शांत शांत नहीं है शांत का विचार हमारा शास्त्र में बताएगा हमारा चैतन्य कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत जिसका हृदय निष्काम नहीं होना वो चाहे तुम्हारा कोई भी हो हम तो झूठा नहीं बताएंगे क्या दरकार है आओ ना आओ तुम्हारा मर्जी लेकिन सच्चा गदी है या उसने बताया कि देखो कृष्ण भक्त एकमात्र निष्काम अत शांत तो इसका मतलब ये नहीं कि राम भक्त शांत नहीं ये नहीं कृष्ण भक्त हमने बताया इसलिए कृष्ण शयन अवतारी है कृष्ण अवतारी है कृष्ण का अंदर में राम निशिंगो, बराव सारे हैं। इसमें कोई दोष नहीं है सारे अवतार हैं। तो इसे कृष्ण बोल दिया तो ठीक है कृष्ण का अंदर सारे देव होता तो विष्णु भक्तों का अर्थात कृष्ण भक्त निष्काम होता है कोई कामना वासन नहीं रहता है इसलिए वो निष्काम कामना वासना अगर हृदय में रहे तो कभी भी निष्कम नहीं बन सकता निष्कम बनना संभव नहीं है तो इधर बताया अजा तो शत्रु शांतः उसका साधव साधुभूषण ये जो गुनावोली मैया आपको बताए ये सब गुणावली जिसका अंदर में देखोगे वो पकड़ के रखो ये साधु का भूषण है आभूषण है आभूषण है, है ना आभूषण है ये गुनावली जो है साधु का आभूषण है और किसी का अंदर में गुनावली नहीं है नाम गाने सदा रुचि यह सब श्लोक को हम चर्चा करेंगे अगले दिन में शांत तो बैठो ठीक से और इसमें देखोगे नाम गाने सदा रुचि यह बड़ा लक्षण है जिसका हम बताए नामगान में सदा रुचि और सारे जो जीव है जीव का लिए उसका अंदर में कैसे इसका मंगल हो मेरुचि जीवे दया सबसे बड़ा लक्षण है उसके बाद साधु का लक्षण धीरे धीरे विचार करो पागल हो जाओगे तो इसके बाद एक श्लोक का थोड़ा बहुत चर्चा करके हम छोड़ेंगे बहुत जल्दी गया। आ गया ठीक से व्याख्या भी हो नहीं पाया ठाकुर जी जाने क्यों जो भी है इसमें शतांग प्रसंगाद मम संविदो भवन तिहत कर नसायना कथहा तो जो स्नाथ आसू अपनी श्रद्धार भक्ति रणुक्रमिष्यति। भले मैया को बताएं कि मैया देखो शतांग प्रसंगात अगर वास्तव साधु संघ हो जाए साधु प्रसंग से क्या होता है सतान प्रसंगात मीर जो संघ विधो भवन हित कर एक वास्तव साधु का साथ देखा हुआ है कभी, कभी आपका मार्केट का बाद नहीं बताएंगे जब भी कोई साधु के साथ मिलो तो वास्तव साधु जो है बाजार का कथा नहीं बोलेगा कभी भी नहीं बोलेगा ठाकुर जी का प्रसंग ही बोले नियम है और शतांग प्रसंगात संगठकर नरसायनक कथा कोपिल जी ने कह रहे हैं कि साधु संधु का संग में हमारा विद्यवती कथा चर्चा होने का अवसर प्राप्त होगा प्राप्त होता है साधु संघ के द्वारा ही एकमात्र सत्संग बिना सत्संग तरई न कोई ये जो प्रसंग है इसके लिए। राम सुलभ सत्संग मिले हरिकाता सुनने को मिले इसका मतलब आप सोच के रखो बहु बहु जन्म का पूर्ण सुकृति है इसके द्वारा ठाकुर जी आपका ऊपर प्रसन्न भय और आपको ये सब श्रवण का अवसर दे रहा है ठाकुर जी ये सचो ये अगर दिमाग में आए तो इसको ध्यान से सुनो और उसका भाव मंगल हो जाए। जाएंगे तो संतो का मुख से वाणी निकलते हैं अपराखित मंदा प्रवाह सुनते सुनते तो वो कथा को आस्वादन करो त्वजोस्वनाथ तो उसको आस्वादन करते रहो पागल का मापित मत सुनो है कैसे सुनो भोले तो जो ज्योशनाथ इसका आस्वादन करो कथा को करते करते क्या होगा अपवर्ग बतमी पर्ग हमने बताया था पर्ग पहले को पहले ही बताया था पांच सात दिन पहले अपवर्ग मतलब ठाकुर जी का प्रश्न तो इसमें क्या आता है तो भले रोति आएगा श्रद्धा रोति भक्ति रोनु क्रमेश श्रद्धा होगा श्रद्धा शब्द में क्या है कृष्णो में कृष्ण चरण में भक्ति करो तो सारे हो गए हमारा कोई ड्यूटी हमारा कोई ड्यूटी शेष नहीं रह जाएगा क्या इसका ड्यूटी करे तो समाज में रहता करना चाहिए नहीं होगा सारी ड्यूटी खत्म तो इसके बाद क्या हो यही जो बताया तो जो सनत श्रद्धा श्रद्धा सप्तम शुद्धा शब्दों के द्वारा यही माने आता है तो कृष्ण में भक्ति करो इसके द्वारा सारे ये विश्वास श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास कृष्ण में भक्ति करो तो सारे तो सद्या उसके बाद कृष्ण में रोती उत्पन्न हो मती गति उसके बाद भक्ति भक्ति रोनुक्रम अगर भक्ति हो जाए तो उसके बाद कहना ही क्या भक्ति तो मुक्ति जिसके दिल में भक्ति पैदा हो जाए वही तो मुक्ति और क्या भक्ति आ जाए तो सेवा में लग जाओ तो शरीर छोड़ के ठाकुर जी का धाम में आपको एक स्वरूप दिया जाएगा सुंदर स्वरूप ये शरीर नहीं चलेगा इसके बाद उस स्वरूप लेकर ठाकुर जी के धाम में नित्य सेवा में रह जाओगे और कोई कोई पतन होने का कोई है नहीं सतांग संग तो कर्ण रसायन तज्जोसना आशु अपबर गवत मनी श्रद्धा भक्ति रणु क्रमी स्वती वांच कल्पतुर सिंधुभच पतिता नामनुभ वैष्णुभ्यो नमो